धर्मो सफलता म्यात तू धर्मो सफलता म्यात तू नित्यं यातू शुभोदयं नित्यं यातू शुभो भैया से ले गए घर पे जो गया था अरे उसको लड़के को फिर से भेज दिया नहीं नहीं उसमें कुछ आकाश नहीं पढ़ते नहीं आ रहा नहीं ठीक नहीं दिखा, ठीक है ठीक है दे दीजिए वो रखा है अभी जब समय होगा तब कर लेंगे तो सभी को नमस्कार एक और गहरे में जाने के लिए दिन तैयार हैं आप लोग प्रश्न बढ़ रहे हैं घट रहे हैं प्रश्न बढ़ रहे हैं घट रहे हैं आ? चार दिन तो कुल हुए हैं अभी तक तो जिंदगी मजे में चल रही थी दिक्कतें थी ही तो बोले ये तो रहती हैं उनको हमने इग्नोर करना सीख लिया था अब अब ऐसा समय आया जहाँ पर ये मॉनिटर कम गया मेरा तो ऐसा समय आया जिसमें कि और बढ़ाइए और बढ़ाइए और बढ़ाइए हाँ ठीक तो ऐसा समय आया जिसमें कि अब लग रहा है कि हम प्रश्न कर सकते हैं उत्तर मिल सकते हैं तो प्रश्न बढ़ना चाहिए घटना चाहिए हाँ जी प्रश्न बढ़ना चाहिए घटना चाहिए जब तक आपको ये उम्मीद ही नहीं थी कि कोई प्रश्न का उत्तर हो सकता है तो आप पूछते किससे? से है ना? आप ये निष्कर्ष में जा चुके थे कि ये सब प्रश्नों के साथ ही जिंदगी चलती है यहां पर कुछ नीचे बैठने की जगह थी वह आपने जानबूझ के खत्म की है या कुछ जरूरत नहीं है उसकी हा तो थोड़ी सी ये चेयर एक लाइन ये हटा के एक लाइन ऐसे लगा लीजिए आगे बढ़ लाइन कल से ही ऐसा है ये नीचे बैठने वालों को थोड़ा रहे ये आ गया था इधर आ गया सॉरी ठीक है तो ये हमको समझ में आए कि आज आज हमारे पास ऐसे अवसर आ गए हैं जहां पर हम प्रश्न पूछ सकते हैं और उनके उत्तर हो सकते हैं तो प्रश्न बढ़ेंगे ही ठीक है प्रश्न बढ़ेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा हाजी एक एक दीदी की तरफ से एक सूचना आई है कि इधर जो D1 वाला है लेफ्ट में जो महिलाओं के लिए सॉरी D2 जो है महिलाओं के लिए डॉर्मेट्री है और वो सबको पता ही है दीदियों के लिए है तो उसमें भाई लोग ना जाए तो जिनकी पत्नी होगी वो सोच रहे होंगे यहीं आ जाओ लेकिन वो बाकियों को दिक्कत हो रही होगी तो थोड़ा उसका ध्यान रखेंगे और कोई दिक्कत हो अगर वेटिंग में ज्यादा है तो और भी घर हैं वहां पर भी आप जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं चलिए तो मैं ये कह रहा था कि प्रश्न बढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे उत्तर ढूंढेंगे दुणें, कहां ढूंढेंगे अपने आप ढूंढेंगे जो उत्तर दे सकता है उसको ढूंढेंगे तो उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा और समय निकालना पड़ेगा नहीं निकालना पड़ेगा और मैं तो तैयार हूं आपके आखिरी प्रश्न के उत्तर हो जाए उतने दिन के लिए मैं तैयार हूं आप तैयार हो क्या कितना भी दिन लगे भले ही मैं और हमारी टीम इस बात के लिए तैयार है कि आपका जब तक उत्तर ना हो तब तक, तक आप मत जाइए हम तैयार हैं उसके लिए क्या कहा अब तैयारी किसकी होनी है हाँ हमारी तरफ से कुछ नहीं है अब सात दिन में जितने उत्तर हो सकते हैं जितना समय हम दे पाएंगे ठीक उतना ही हो पाएगा कई बार तो ये होता है कि शिविर हम लोग चलाते हैं ठंड में तो कई बार तो रात को बारह बजे तक सत्र चलता है क्योंकि ये तो इतने सारे प्रश्न आते रहते हैं ना अभी तो इन सबके उत्तर होने हैं तो कई बार ऐसा हो रात को ग्यारह बारह बजे तक चल रहा है बहरहाल ठीक है तो ये एक सूचना शिविर है इंफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप उसके आगे यदि आपको ये ठीक लगता है कि ये रास्ता ठीक दिख रहा है लेकिन इसमें अभी और छोटे छोटे मुद्दे हैं जो समझने हैं तो उसके लिए आप दोबारा आते हो उसका नाम है विकल्प शिविर और आपको विकल्प में एक अल्टरनेट दिखाया जाता है कि अभी तक जिस प्रकार से हम बिजनेस कर रहे थे अभी तक जिस प्रकार से घर चला रहे अभी तक जिस प्रकार से शिक्षा है अभी तक जिस प्रकार से जो भी कुछ है वो सबका वो सबका कोई विकल्प भी हमको चाहिए जिस प्रकार से हम घर बना रहे हैं जिस प्रकार से हम रह रहे हैं उत्पादन कर रहे हैं उनका यदि ये समझ में आ रहा है कि उसमें कोई गलती हो रही है तो उसका विकल्प अपने को चाहिए तो विकल्प शिविर के नाम से एक शिविर होता है सात दिन का जो इसके जस्ट तीन महीने बाद होगा जैसे अभी जो लोग कर रहे हैं वो लोग एक अगस्त से यहाँ पे आएंगे तो ये अभी हमको समझ में आया कि हम चाहते कुछ थे कर कुछ हो रहे हैं अभी शिविर में इतना ही हो रहा है और फिर जो हम चाहते हैं उसके लिए अल्टरनेट क्या होगा शिक्षा का व्यवस्था का उत्पादन का व्यवहार का वो सारे मुद्दों को अपन विकल्प शिविर में करते हैं और फिर जिनको लगता है कि विकल्प उनको स्वीकार हो गया कि हाँ ऐसा जीना हमको तो बिल्कुल स्वीकार है तो वो किन सिद्धांतों पे किन सिद्धांतों पे वो काम करता है उन सिद्धांतों को समझने के लिए तीस दिन का एक वर्कशॉप होता है तीस दिन का वर्कशॉप होता है जो यहाँ पर रहते हुए जो विकल्प आपको स्वीकार हो जाता है शिक्षा व्यवस्था दोनों का और उसके उसके सिद्धांत क्या होंगे मेरे मैंने मेरे कहने पर से थोड़ी ना वो सफल हो जाओगे तो वो प्रकृति में क्या सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को हम गहराई से समझते हैं वो थर्टी डेज वर्कशॉप होता है जैसे अभी दिसंबर में जो शिविर हुआ था मार्च में उसका विकल्प हुआ और अभी अध्ययन परसों नरसों से मतलब बीस तारीख से ही, मतलब से ही पर अध्ययन शिविर के लिए लोग आ रहे हैं करीब करीब साठ लोग उसमें रजिस्टर हैं और ये लोग हैं जो परिचय और विकल्प के माध्यम से आएँ अब वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे तीस दिन रहेंगे और दो घंटा सुबह एक सत्र होगा दो घंटा शाम को होगा कुल और बाकी समय क्या करेंगे तो बाकी समय वो यहाँ का जो लाइफस्टाइल है उत्पादन कैसे करते हैं व्यवहार कैसे करते हैं कैसे लोगों को स्वागत करते हैं कैसे जीते हैं अंदर तक जाके वो पहचानने की कोशिश करेंगे कि अंदर इनके सिद्धांत क्या है कि ऊपर दिखाने के कुछ और अंदर कुछ और तो नहीं चल रहे हैं तो लाइफ और लाइफ के साथ थाट स्टाइल को बनाने के लिए वह अध्ययन शिविर होता है तो कुल सात दिन का एक वर्कशॉप हुआ और सात दिन का दूसरा हुआ चौदह दिन और 30 दिन का एक हो गया तो उसको बोला अभी 30 दिन का और हो गया तो चुम्बालीस दिन हुआ चुम्बालीस दिन में एक पूरा सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है उसके बाद फिर आप आपको आगे चलना है नहीं चलना है वो आप तय करते हो यदि आपको आगे चलना है तो फिर उस प्रकार से आप वातावरण बनाते हो या अपनी परिस्थिति का निर्माण करते हो अपने मित्रों के साथ तमाम तरह की चीज़ें आप करने की योग्यता आप आती है और नहीं तो फिर यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो इस प्रकार से ये कार्यक्रम बनता है और ये भी देखा गया कि दोबारा भी लोग आते हैं इसमें एक चुम्वालीस दिन का सेट निकलने के बाद दूसरा चुम्वाली दिन का और करने के बाद तो सारी बातें पकड़ में आ ही जाती है इस वर्कशॉप में आप अपने में इतना ध्यान रखिए कि ये बात कुछ ठीक लग रही है या नहीं लग रही ये मत सोचिए कि आपको सारे उत्तर एकदम ही मिल जाने मैं तो तैयार ही हूं लेकिन एक लिमिटेशन है ठीक है ना ये बात भाई ये ठंडा नहीं कर रहा है कुछ नहीं पानी चालू पानी? है उसमें पानी आज ठीक है ऊपर वालों से कल भी निवेदन किया था कि आ जाने के बाद उसको बंद कर लेंगे चलिए तो आज हम लोग ये प्रश्न भी लेंगे लेकिन मैं सोचता हूँ प्रश्न थोड़ी देर बाद लेते हैं कुछ आज सुबह सुबह का सत्र है, तो थोड़े आगे बातें बढ़ा देते हैं क्या जी बताइए माइक हाँ जी भैया को माइक दीजिए भाई माइक मैन आप लोग का कहां ध्यान है भाई इसको मिटा दू बोलिए भैया क्या सवाल है हेलो भैया जब से सुख का का एक तो अलग सा डेफिनेशन करिए उसमें से से लाल वाला बटन को बंद कर हाँ जी बोलिए भैया जब से होश संभाला तब से सुख का डेफिनेशन इन्हीं में से सबको लेके चल रहे थे जी. खुद अच्छा पढ़ाई लिखाई कर लिए और कोई जॉब या बिजनेस करके शादी करके अपने बच्चों को एस्टेब्लिश कर दिए सेटल कर दिए उनका शादी ब्याह कर दिए कुछ अच्छा सा घर बना लिए और व्यक्ति केंद्रित ही रहते थे बाकी व्यक्ति के आगे जो परिवार समाज और राष्ट्र का बात हो रहा है और कुछ ज़्यादा करते थे तो समाज परिवार के लिए करते थे और समाज के नाम से तो दिखावा ही था कि कुछ एस्टैब्लिश हो गए तो समाज को कुछ समय दे दिए या कुछ पैसा दे दिए ये सोच के कि उससे नाम हो जाएगा पद मिल जाएगा और ये ये। और जो राष्ट्र का बात तो सिर्फ बोलने भर का था एक्चुअल में कुछ राष्ट्र के लिए कुछ संवेदन दिल से एक्चुअली कुछ चाहते नहीं थे या करते नहीं थे तो यहाँ आके जो बातें जो टर्मिनोलॉजी चेंज हो गया कि अभी सुख का परिभाषा क्या है तो ये तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है अभी कि पूरा प्रकृति को हमको संभालना है पूरा प्रकृति को हमने खराब कर दिया तो हमको ही ठीक करना है अखंड समाज अखंड राष्ट्र जब खुद का ही नहीं संभल रहा तो इतना सब कैसे संभालेगा बहुत बढ़िया बिल्कुल ठीक करें आप काफी लोग इससे सहमत है जैसे आप अगर गौशाला में कभी जाए तो गाय एक प्रकार का काम करती है आहार निद्रा भय मैथुन चार विषय में काम करती रहती है और गाय चार विषय में काम करते हुए व्यवस्था में भागीदार है अव्यवस्था में भागीदार नहीं है गाय का गाय का जो कार्यक्रम है वो चार विषय है वो उसका मौलिक आचरण है अपने उस मौलिक आचरण के साथ वो काम करती है तो वो प्रकृति में संतुलनकारी होती है प्रकृति में संतुलन करने नहीं जाती है ये बात समझ में आया ये बात समझ में आया मुर्गा है चींटी है वो सभी चार विषय में काम करते हैं आहार विधि से वो व्यवस्था में भागीदार है निद्रा विधि से वो व्यवस्था में भागीदार हैं, उनके लिए इतना ही डिजाइंड है है ना हम किन चीजों को समझ रहे हैं कि, कि किसके लिए कितना डिजाइंड है नेचर का अध्ययन हो गया मानव का अध्ययन हो गया तो ये पता चला कि किसके लिए क्या डिजाइंड है यदि वो हर इकाई अपने उस डिजाइंड आचरण को करती है तो वो अपने आप ही व्यवस्था में भागीदार होती है ये बेसिक सिद्धांत समझ में आ रहा है अभी क्या हुआ इतना सब गड़बड़ हो गया वो क्यों हो गया हम इतना सब गड़बड़ करने थोड़ी गए हैं आप ये पूरी मानव जाति को लड़ाने बिड़ाने थोड़ी गए हो ये तो सिर्फ भाषा लोग भाषण दे रहे हैं कि इसने कर दिया उसने कर दिया आप आ, तो क्या किए हो मानव का क्या आचरण है वो आपको पता नहीं चला तो मानव को हम क्या माने सुविधा ही माने सुविधा ही सुख माने और सुविधा सुख मानकर हम इसमें सुखी होने के लिए काम किए सुविधा को सुख मान के हम इसमें सुखी होने के लिए काम किए क्योंकि मानव को इतना ही पहचान पाए मानव शरीर है तो सुविधा में सुखी होने के लिए काम किए तो ये डिवीज़न अपने आप खड़े हो गए ये धरती बर्बाद अपने आप हो गई हमारे इस करने के प्रतिफल में हो गई हम धरती बर्बाद करने छोड़ी गए आप तो अपने घर में अपने परिवार को पालने के लिए गए वो दीदी इसलिए तो सहमत नहीं थी पहले दूसरे दिन हम तो जेन्युअनली अपने घर में अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए पढ़ने के लिए कुछ काम कर रहे हैं और हो क्या रहे चाह कुछ रहे कर कुछ रहे हो क्या रहे तो पूरा इतना अखंड था कि जगह खंड हो गया धरती एक अखंड होते हुए भी हम उस पर रहने वाले इतने टुकड़े कर दिए उसके कि अब वो धूल बनने की जगह पे खड़ी होगी तो ये सब हम करने गए हैं या हुआ है ये करने गए हैं कि हुआ है हम करने क्या गए सुविधा से सुखी होने के लिए गए पैसे से सुखी होने के लिए गए उससे अपने आप ये सब चीजें हो गई ये बात समझ में है जैसे गाय चार विषय में काम करती है वह व्यवस्था में भागीदार है तो ऐसे ही मानव का क्या आचरण होना है मानव के लिए क्या डिजाइंड है यदि उन डिजाइंड सिस्टम को हम समझ पाते हैं और उसके अनुसार जीते हैं तो अपने आप ही ये अखंड समाज होता है अखंड समाज होता है सार्वभौम व्यवस्था होता है हम हमको कोई बोले कि हम ये धरती के लिए काम कर रहे हैं मानव जाति के लिए काम कर रहे हैं पेड़ के, के लिए काम कर रहे हैं गाय के लिए काम कर रहे हैं नहीं एम सी ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं एमसीबी के में रहने वाले लोग क्या कर रहे हैं अपने में समाधान अपने को सही सही पहचानना कि मानव का क्या आचरण है ऐसा एक आचरण को हम पहचानना चाहते हैं जो मेरे लिए सुखद और बाकी सब जगह एक्सेप्टेबल स्वीकार ऐसे एक आचरण में हम अपना काम करते हैं हम बिल्कुल भी दुनिया बदलने के लिए दूसरों के लिए काम ही नहीं कर रहे यदि मैं आपसे बात करता हूं तो आपके लिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मानव का सभी मानव का सारे कार्यक्रम के मूल में क्या है खुद को सुखी करना चाहते हैं अब सुख क्या है तो समाधान है समझ है तो आपके साथ क्यों बात करता हूं कि जो बात मुझे समझ में आई वो वाकई में उसका कोई प्रमाण भी है कि नहीं मैं तो कुछ भी मान के बैठ गया आपसे बात करने पर उसमें तमाम प्रश्न खड़े होते हैं तो उसकी और गहराई तक मैं पहुंचता हूं कि वाकई में मेरे पास उसका अधिकार उत्तर है भी या मैंने मान लिया है ना तो मैं अपनी समझ को वेरीफाई करा रहा हूं आपसे क्या कर रहा हूं मैं अपने लिए सुखी होने के लिए काम कर रहा हूं आपको सुखी करने का हमारा कोई कार्यक्रम नहीं क्योंकि कोई भी आदमी किसी भी दूसरे आदमी को सुखी कर ही नहीं सकता है। तो यहां क्या बात समझ में आई ये बहुत अच्छी बात इन्होंने समझ है ना तो अभी मैं कुछ चार्ट बना देता हूं इसके उत्तर में अभी हम मानव को माने शरीर शरीर मानकर है ना अब आप, उप, अब अपनी उपयोगिता क्या पहचाने प्रयोजन क्या माने जिंदगी का प्रयोजन क्या बना भ्रमित क्या प्रयोजन मन क्या? पर्पस आप लाए। प्रयोजन का मतलब गया तो क्या परपज बनाए सुविधाएं ही पर्पज है सुविधा और संग्रह इस परपज के लिए हम जिए इस पर्पज में जीने पर हमको क्या मिलने वाला है चार विषय है ना चार विषय पांच संवेदनाएं नाम पद पल जो लिखा था वो तो इसको लक्ष्य बना लिए ये समझ में आता है पर्पज और लक्ष्य दोनों अलग अलग होते हैं समझ में आता है पर्पज और लक्ष्य दो अलग अलग चीज होती हैं, समझ में आता है नहीं आता है कूलर चल नहीं रहा है आपका पानी नहीं है उसमें क्या टेम्परेचर बता रहा है वो देखो ऊपर लिखा हुआ आता है भाई तो चल नहीं रहा है रामेंद्र भाई बोला 33 थ्री से बाहर का टेम्परेचर नहीं है अभी हाँ तो ये समझ में आना है विनोद भैया को फोन लगाओ उसके मैकेनिक को बुलाएंगे अभी तो प्रयोजन क्या है पर्पज क्या है इसको बोलते हैं उद्देश्य इसको बोलते हैं लक्ष्य दोनों में क्या अंतर है जैसे आपने यह तय कर लिया भ्रमित परंपरा की बात करें कि आपको दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना है क्या बनना है यह प्रयोजन है कि लक्ष्य ये उद्देश्य है कि लक्ष्य है तो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी आदमी आपको बनना है चलिए अभी आप समझने की कोशिश करना कि क्या हो रहा है तो आप क्या, क्या अब इतना मान के बन जाओगे, बन जाओगे नहीं तो आप क्या करोगे कि दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी होता है उसके पास कुल पैसा कितना ऊपर की लाइट चालू कर देना भाई ऊपर की इधर की हाँ तो क्या करते हो तो आप ये तय करते हो कि मेरे को एक नंबर ऑफ अमाउंट इकट्ठा करना है एक नंबर ऑफ अमाउंट हो गया आपके लिए मान लो कुछ भी हो गया हजार करोड़ और हजार करोड़ आपको इकट्ठा करना है दस साल में तो कितना हो गया हर साल में सो करोड़ तो सौ करोड़ आपके लिए हो गया टारगेट लक्ष्य हो गया एक साल के लिए तो बारह महीने के लिए कितना हर महीने कितना आठ करोड़ तो हर दिन कितना तो आठ करोड़ डिवाइड बाय थर्टी इसी के लिए मैथमेटिक्स सीखे थे ना अपन तो जो भी 27 लाख दिए वो आ रहे हैं छब्बीस 27 लाख तो छब्बीस 27 लाख रुपया आपका हो गया लक्ष्य क्या हो गया अब ये हर दिन निकले आपके पास 27 लाख रुपए आए कि नहीं आए देट यू हैव टू मॉनिटर नाउ हर महीना निकलने पर आपको 8 लाख रुपए 8 करोड़ रुपए मिला कि नहीं, नहीं मिला नहीं, वो आपका लक्ष्य मतलब मॉनिटर करोगे आप तो वो लक्ष्य लक्ष्य जो है टेंजिबल चीजें होंगी मतलब आप पकड़ सकते हैं उसको उसको हम पकड़ते रहते हैं और उद्देश्य की पूर्ति होती है एक दिन बैठ के सब सीख लोगे तो अच्छा रहेगा भाई एक बार ट्रेनिंग ले लो तो ठीक रहेगा है ना समझ समझ समझ के करने में में में भलाई करके समझना बड़ा खतरनाक बात आया ये समझ में आया तो किस प्रयोजन से चल रहे थे प्रयोजन क्या था परपस ऑफ लाइफ क्या पहचाने एक उम्र के बाद बच्चे क्या पहचाने सुविधा और संग्रह उसके लिए लक्ष्य क्या बन गया चार विषय पांच संवेदना इत्यादि इत्यादि इन सब लक्ष्य में हम चल दिए तो भ्रमित मानव में मान्यता क्या है कि मैं शरीर हूं और प्रयोजन क्या है जिंदगी का सुविधा और संग्रह मेरे पिताजी ने कितना किया कितना नाम कमाया और मैं कितना कमाया है ना और उसके आधार पर चार विषय पांच संवेदना और उससे जो करने गए वो क्या हुआ हुआ क्या तो वो सारा कुछ हुआ कौन सा हुआ खंड समाज हो गया समाज का टुकड़ा हो गया खंड समाज और लोकलाइज जिसको बोलते हैं कि रीजनल क्षेत्रीयता आ गई क्षेत्रीय मानसिकता क्षेत्रीय व्यवस्था अब ऐसे खंडित समाज और क्षेत्रीय व्यवस्था के में क्या निकल गया है ना होने को समझ रहे हैं क्या क्या हो गया अमानवीय शिक्षा हुई अमानवीय शिक्षा और अमानवीय व्यवस्था अमानवी शिक्षा और अमानवीय व्यवस्था में क्या निकल के आया जो भी बालक पैदा हुए जो भी बालक पैदा हुए एक पे, एक उम्र उम्र पे, तक उनके चेहरे खुशी थी जैसे जैसे, जैसे शिक्षा के कार्यक्रम में गए जैसे जैसे जैसे दुनिया को देखने गए उनके चेहरे की खुशहाली बढ़ गई या घट गई घट गई क्यों घट गई क्योंकि उनको समझ में नहीं आया उनकी समझ में कमी हो गई बच्चों में क्या हो गया बच्चों में अब समझ पूरी होने की जगह समझ में क्या हो गई कमी और इससे क्या हो गया उनके अंदर हो गया तनाव दुख कंपटीशन इत्यादि इत्यादि हो गया इस प्रकार से हम देखेंगे तो हमारे सारे दुखों के कारण क्या निकल के आ गया ये बन गया यहां से मान्यता ये बनी तो प्रयोजन जिंदगी का ये देखा गया और लक्ष्य ये बना तो हुआ ये सब चीजें यह हमको समझ में आ रहा है तो हम कौन सा है ऐसा बच्चों को तनाव देने के लिए काम कर रहे थे डायरेक्टली क्या बच्चों को तनाव देने के लिए काम कर रहे थे हम या हम बच्चों को तो जब भी तनाव में आए तो उनको समझाते बुझाते रहे पट... ना बोलते टेंशन मत कर क्या बोलते रहे होते ही ना टेंशन मत कर बेटा टेंशन मत कर भाई टेंशन मत कर बहना टेंशन मत कर पति बोलते है टेंशन मत कर टेंशन मत कर अरे बोला टेंशन मत कर तो कोशिश हम करें कि टेंशन कम होती जाए लेकिन चूंकि योग्यता नहीं है तो कुल इतनी कहानी हुई तो हम ये सब करने नहीं गए ये सब हुआ है क्या हुआ ये सब हुआ ठीक अभी हमको समझ में आया कि मानव क्या है इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं अपन है ना तो मानव को अभी अध्ययन किया अपन मानव समझ में आया मानव कल्पनाशील है मानव सुखी होना चाहता है इतनी सारी जितनी बातें बताई आपको मानव है ना समाधान पूर्वक सुखी होता है मानव संबंध पूर्वक सुख को प्रमाणित करता है मानव व्यवस्था में जीना चाहता है मानव में मे और शरीर होता है मे की भी कोई आवश्यकता है शरीर की भी कोई आवश्यकता ये तमाम जितने कंसेप्ट आपको शेयर किया गया उससे आपको मानव कुछ कुछ समझ में आने लगा और कुछ कुछ समझ में आने के बाद ये हुआ कि आपके लिए प्रयोजन नाम की कोई चीज़ दिखाई दी कि क्या प्रयोजन है मानव के जीने का तो हम सभी सुखी होना चाहते हैं है ना तो मानव को समझने गए तो सुख समझ में आया तो सुख समझ में आने पर यह समझ में आया कि शिक्षा और व्यवस्था ही कुल मिलाकर है ना? शिक्षा और व्यवस्था ही कुल मिलाकर ठीक हो परंपरा इसको कह रहे हैं तो परंपरा, परंपरा का ठीक रहना ठीक होना और रहना ऐसा भी नहीं कि एक बार ठीक हो गया बाद में नहीं तो ठीक होना और रहना ये एक मुद्दा बना ये क्या बन गया ये प्रयोजन बना ये यह पर हाँ तो लाइफ बना अब जिस प्रकार से यहाँ पर पर सुविधा संग्रह था था तो उसके लिए कोई लक्ष्य बना ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर पर्पस है सुख और परंपरा का ठीक रहना क्योंकि कोई भी मानव दुखी इस बात से नहीं है कि वो पैदा हुआ बल्कि दुखी इस बात से है कि यहां पर जीना समझ में नहीं आया और किस प्रकार से हम अपनी उपयोगिता को पकड़ के पहचानते हुए है ना हम ठीक ठीक जी सकते हैं वो वाली बात पकड़ में नहीं आई ठीक है बात तो अब इसमें जो लक्ष्य बना वो क्या बना क्या लक्ष्य बना सुख के लिए क्या लक्ष्य बना अब हमको ठीक चीजों को ठीक ठीक समझना है तो मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या बना उद्देश्य बना कि परंपरा ठीक हो परंपरा के कितने पैर है बताए थे चार वो चारों जो पेड़ है वो कैसे ठीक हो यह उद्देश्य है इस उद्देश्य की पूर्ति में काम क्या करना है लक्ष्य क्या है तो लक्ष्य को देखा तो ठीक ठीक हमको समझ में तो आए तो इसको कह रहे हैं समझना बराबर समाधान हमारा लक्ष्य बना और समृद्धि तो मैं अपने परिवार और परिवार का मतलब क्या है इसके जस्ट बाद हम लोग लेने वाले हैं तो मैं अपने परिवार परिवार का मतलब ऑर्गेनाइजेशन रौन जो भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे मेरे माता पिता का ऑर्गेनाइजेशन फिर हम लोग मिलकर गौशाला चलाते गौशाला का ऑर्गेनाइजेशन फिर मिलके हम एमसीबी कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन फिर एक पूरा शहर ये पूरा प्रदेश एक ऑर्गेनाइजेशन पूरा विश्व परिवार तो जो भी हमारे परिवार है ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हम कर सके समृद्धि पूर्वक जी सके ये लक्ष्य बना हम इस लक्ष्य में काम करते हैं तो होता क्या है अब देख लीजिए यहां पर क्या हुआ था इन दोनों के योगफल में कोई उपयोगिता की पहचान होती है मानव में अपनी एक उपयोगिता की पहचान हुई ठीक तो अभी मानव ने अपनी उपयोगिता को पहचान रखा है क्या बच्चों को पढ़ाना ठीक टिफिन तैयार करना ठीक लोगों के बीमार होने पर सेवा करना फिर ये करना फिर वो करना किसी तरीके से के अपनी उपयोगिता को पहचानने की कोशिश की है अभी इतना ही है कि इसमें जो कुछ भी उपयोगिताएं हैं आज जैसे आप जी रहे हो उसमें जो भी आपको अपनी उपयोगिता नजर आती है उस उपयोगिता की कोई निरंतरता है नहीं है जबकि उपयोगिता की निरंतरता चाहिए ऐसी कोई उपयोगिता हो ठीक इसी प्रकार से पैसा कमाने की निरंतरता कहां बनती है निरंतरता कहाँ बनती है बताओ आपने एक अच्छा उदाहरण लेके पैसे कमाने की निरंतरता पैसे कमाने की निरंतरता होती है अभी आया नहीं अभी आया नहीं अभी आया नहीं अभी आ गया फिर आया नहीं आया आया नहीं आया निरंतरता क्या होती है वो तो टुकड़ टुकड़े टुकड़े हो रहा है खाना खाने की निरंतरता होती है क्या पैसा मतलब सामान तो खाना खाने की निरंतरता निरंतर क्या जी। सोने की निरंतरता होती है क्या निद्रा की भाई की मैथुन की निरंतरता होती है क्या यही जो गाना गाया गाना गाने की निरंतरता होती है क्या अगर कोई सोचे मेरी उपयोगिता गाना गाना ही एमसीयू के में तो उससे संतुष्ट रहने वाला है क्या अभी गाया था, अभी था, खत्म हो गया दूसरा प्रोग्राम चालू हो गया है ना तो उपयोगिता खत्म हो गई, जैसे उपयोगिता खत्म हुई तो आदमी को खाली लगने लगा तो हम ऐसी ही उपयोगिता को पहचानना चाहते हैं जो मेरे साथ चले कम से कम मैं जब तक चलू तब तो तक है ना तो मानव की वो क्या उपयोगिताएं हैं वो उपयोगिता को ही मूल्य कहते हैं उसी को हम आगे समझने वाले उपयोगिता बराबर मूल्य क्या वैल्यूज लेकर हम चल रहे हैं जब इसमें जीते हैं तो कोई वैल्यू नहीं ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया और जो मदद करे उसके सिर पे पैर रख के आगे निकल जाओ यही वैल्यू है इसमें क्या वैल्यू है ना बातें वैल्यू क्या करते हैं और वैल्यू क्या है जिसने उंगली दी उसका पोचा पकड़ो और उसके सिर पे पैर रख के आगे निकलो नहीं तो दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली नहीं है एक ही मौका मिला लपक लो ठीक तो कहा वैल्यू है वैल्यू का तो कमी है यहां पर कोई वैल्यू उसकी बात आती है कि क्या वैल्यू तो सम्मान वैल्यू विश्वास वैल्यू वो हमारी अपनी उपयोगिता है सम्मान विश्वास इसने उसके बारे में अभी हम बात करेंगे तो यह समझ में आया कि इस परपज में की पूर्ति के लिए यह लक्ष्य संपन्न हो रहा समाधान का मतलब समझना समझकर जीना और समृद्धि मतलब उत्पादन पूर्वक जीना अपनी आवश्यकता को पहचानना वो सारा चीजें उसको आगे और समझेंगे तो इस प्रकार से यदि चलते हैं तो होता क्या है क्या चीज होता है ये हमारा जीने के स्वरूप से ये समाज जो टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था वो जुड़ने लगता है जैसे अभी छोटा सा प्रयोग यहाँ पे हुआ बहुत छोटा था हम बार बार ये कहते हैं एमसीबी के बहुत बहुत टाइनी है ना जरा सा भी है कुछ लोग कुछ काम कर रहे हैं लेकिन आप देखेंगे कि तो ये खंड कर रहा है या ये खंड को अखंड में लेके जा रहा है धरती तो पहले भी अखंड थी अभी भी अखंड हमारी मानसिकता में टुकड़ा हुआ रखा है है ना हम जमीन के मालिक बन के बैठे हुए हैं क्या मान के बैठे हुए हैं ये धरती का कौन मालिक ये आसमान का कौन मालिक ये सब कविताएं पढ़ रखी है कवि लोग तो लिखते बिचारे ये हवा का कौन मालिक रामेंद्र भैया को विनोद ना विनोद भ्रमित तो यार तो या लाल पेन में लिखता हूं हमेशा पहले से अलग लगता हूँ जानबूझ के लिखता लोग कई लोग तो लिख के ले जाते है भैया ने बोला था शरीर मानकर जियो और प्रयोजन सुविधा संग्रह है और चार विषय लक्ष्य है तो मैंने बाद में सोचा कि फिर कलर कोडिंग करो यार कलर कोडिंग बाद में करने लगा मैं और अब तो बोलते समय भी मैं ऐसा करता हूं कि देखो आजकल का जो मानव है मतलब ये भैया मैं 20 साल में ये सीखा आप लोगों से सीखता नहीं है थोड़ी तो क्या हुआ एक छोटा सा मॉडल आप देख सकते हो कि अब जो समाज है वो अखंड होने लगा अखंड का मतलब क्या हुआ कि जो भी जाति रंग नस्ल रूप पद बल ये जिसके आधार पर टुकड़े थे यहाँ पर आप देख सकते हो बाइस चौबीस लोगों को इकट्ठा नहीं किया गया यहाँ पर अमीर लोग भी आए गरीब लोग भी आए है ना गांव के भी आए दिल्ली भाई, ये के बैठी हुई है ठीक विद्वान भी आए मूर्ख भी आए जो अपने आप को विद्वान मानते थे वो भी आए है ना ठीक बाद में पता चला कि यार ये जो विद्वान थे ये कुछ और निकले है ना तो अभी देखेंगे तो अखंड होने लगा अखंड होते से क्या हो गया आप अब धरती जो है वो समृद्ध होने लगी हम धरती को समृद्ध थोड़ी करते हैं हम तो हमारे लिए गाय पालते हैं हम तो हमारे लिए पेड़ लगाते हैं हम तो हमारे लिए, हम तो हमारे लिए पानी की व्यवस्था करते हैं हम कर, हम अपने समाधान उस धरती को समझते रहते हैं कि धरती कैसी है किस किस प्रकार से पेड़ लगाऊ तो मेरे को मेरे को ठीक रहे मेरी समृद्धि हो पेड़ लगाना समृद्धि की बात है लेकिन क्यों लगाना कितना लगाना वो समाधान की बात है तो समाधान संपन्न होने के बाद ही समृद्धि सम्पन्न होते हैं और हम अपने लिए काम करते जाते हैं अगर कंसेप्ट ठीक है तो अपने आप ही अखंडता होती है अपने आप ही धरती समृद्ध होती है हम धरती को समृद्ध करने की तरफ नहीं जा रहे हैं धीरे धीरे हमारे जो मॉडल निकल के आ गया जीने के वो सार्वज मॉडल है जिस प्रकार से हम जी रहे हैं या जीने के मॉडल पर हम जा रहे हैं इस तरह के मॉडल पर दुनिया का हर देश हर गाँव हर शहर ऐसा ही रह सकता है इसके अलावा कोई दूसरा तरीका रहने का ही नहीं क्योंकि सही में एक गलती में जब तक अनेकता है इसका मतलब ही है कि वहाँ पर कोई ना कोई कंसेप्ट में गलती है ये बात समझ में आया हा बेटा बोलो ये बात पूरी होगी कि नहीं भाई तो हमको एक्टिवली करना क्या है एक्टिवली तो ये लक्ष्य में लक्ष्य मूलक जीना है और ये सब पैसिवली होने की बात है चाहना करना और होना अभी चाहते हम सुख है उसको समझने गए कि परंपरा ठीक रहना ही हमारे लिए सुख है उसके लिए लक्ष्य बना समाधान समृद्धि पूर्वक जीना है और समाधान क्या है वो बताया था कि प्रयोजन उपयोगिता और एक्शन प्लान के साथ अगर हम खड़े हो पाए तो उसको हम समाधान कह रहे हैं और इस प्रकार से अखंडता और सार्वभौमता के स्वरूप में होने की बात है हाँ जी हेलो हाँ जैसे आपने बोला कि वो अनेक हो तो मतलब नहीं। इन हाँ, अनेक हो तो वो गलती होती है वैसे ही जैसे आपने बोला हमें अपनी उपयोगिता समझनी चाहिए आ, मतलब वो सबसे इम्पोर्टेंट है पर अगर इस, आ, अनेक डिफरेंट उपयोगिता है तो क्या वो भी गलत है माइक मारा था इसलिए बंद करके हाँ। सबके पास यहाँ ये सब पेन की उपयोगिता एक है कि अनेक एक पेन तो कान खुजाने के लिए एक पेन किसी को गड़ाने के लिए है, एक पेन कुछ वो वो करने के लिए है ऐसा है तो गलत है अगर उपयोगिता होगी एक होगी मतलब एक पर्सन का पर्सन के साथ भी ऐसा है सही में एक गलती में आपको इंडिकेशन मिल गया जैसे अनेक हो रहा है इसका मतलब कोई ना कोई गलती है भैया ये जो परपस अभी लिखे हैं सुख लिखे हैं यहाँ पे परपस लिखे हैं सुख लिखे हैं अगर हम लोग मतलब चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को इस जो परपस है जो ये भ्रमित वाला सुविधा और संग्रह इसकी तो जरूरत पड़ेगी उस सुख को पाने के लिए तो फिर वो दिमाग में वो टेंशन तो रहेगा की नहीं रहेगा नहीं रहेगा भाई टेंशन तो पहले खत्म करना है फिर संग्रह तो करना ही पड़ता है उसमें भाई देखो करना ही पड़ता है आपने मान लिया ना ये आपकी एजुकेशन ने आपको सिखा दे, करना ही पड़ता है नहीं अभी हम आज के लंच के बाद बात करने की कोशिश करेंगे गेहूं साल में एक बार रुकता है तो पूरे साल रखते है उसको संग्रह थोड़ी कहते हैं संग्रह किसको कहते हैं संग्रह का मतलब लिखो लिखो संग्रह बराबर लिखो अरे एक रुपए जो एक रुपये कमाता है वो भी संग्रह करता है और लाख रुपए कमाता है वो भी संग्रह करता है संग्रह अगर समझ में नहीं आएगा तो, तो कोई भी करता रहता है संग्रह का मतलब लिखो संग्रह बराबर आय को व्यय से तो मुक्त रखने का तो आय को तो आय तो मतलब एनीथिंग विच यू हैव गॉट इनकम इनकम मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ थिंग्स तो आय को व्यय से मुक्त रखने का प्रयास आय को व्यय से मुक्त रखने का झूठा प्रयास बराबर संग्रह ठीक दूसरा लिखो उपयोगिता लिखो आय को सही अर्थों में व्यय करने का प्रयास आय को सही अर्थों में करने का प्रयास बराबर सदुपयोग उपयोग समझ में आया ये ठीक समझ में आ रहा है आय को व्यय से मुक्त रखना ये तो बंद कर रखा है ये अरे नीचे का कूलर आ, क्या आप उपयोगिता को इन डिटेल एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छा हाँ जी, हम करेंगे। तक समझ में आ तो आपको दुनिया बदलने नहीं जाना है पूरे देशों में अपने झंडे नहीं फैलाने हैं आपको एक सही स्वरूप में जीना है कहां से बात शुरू हुई मानव यदि अपने मानवीय आचरण से संपन्न हो सके मानवीय आचरण का मतलब एक तरीका क्या समझ में आया कि मानव सुखी होना चाहता है और सुख उसके परंपरा से मिलता है तो परंपरा का ठीक होना और रहना बना रहे इस दिस इज द पर्पज ऑफ लाइफ व्हाट एवर यू आर डूइंग द पीपल आर ऑब्जर्विंग एंड इट इज बिकमिंग ए ट्रेंड ये बात ठीक है कि नहीं तो वह वो दुनिया के लिए परंपरा है आपका किया धरा जो कुछ भी है वो दुनिया के लिए परम्परा है यदि उसमें कोई त्रुटि है आपके करने में तो परंपरा में त्रुटि है और परंपरा में त्रुटि है तो अभी हमको ये इस लाइन में अपन चले गए तो यहां पर ये समझ में आया कि मानव का सुख सुविधा नहीं है बल्कि एक मानवीय मानवी परंपरा है धरती पर जब तक मानवीय परंपरा नहीं बनेगी तब तक हम सुखी नहीं धरती पर मानवीय परंपरा बनेगी कैसे आपको समझ में आएगा कि सुख क्या है और मानवीय परंपरा क्या है आपको समाधान होता है आप पहले सुखी होते हो तो मानवीय परंपरा बनती दोनों बातें मैंने कही ठीक से सुन लीजिए क्या कहा जब तक धरती पर मानवीय परंपरा नहीं होगी आने वाली पीढ़ी सुखी रहेगी या दुखी सुखी बट स्टार्ट कहां से होगा आपको ठीक से समझ में आए कि मानव क्या है मानव का सुख क्या है और कैसे हम सब लोग मिलकर एक मानवीय परंपरा पे काम कर सकते हैं उसकी समझ आपको आती है तो आप सुखी हो जाते हो फिर आप सुखी होकर जीते हो उससे मानवीय परंपरा बनती है तो ये नहीं है कि धरती पर जब तक परंपरा नहीं बनेगी तब तक आप सुखी नहीं होगे ये नहीं कह रहे अगली पीढ़ी नहीं सुखी हो पाएगी लेकिन आपको अगर यदि समझ में आ जाए कि कुल काम क्या है कुल काम ये कैसे किया जा सकता है क्यों करना है अगर इसके सारे कनेक्शन आपको ठीक ठीक समझ में आते हैं तो ये निश्चित मानिए कि आप पहले समाधान संपन्न होते हैं आपको समझ में आता है कि ये ये काम ठीक है इस कारण से कर रहा हूं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं तो आपका समाधान रहता है और समाधान बराबर सुख और वो कहां से आ रहा है समझने से ही क्या समझना है फिर से बता रहा मानव को समझ रहे हैं मानव का सुख समझ रहे हैं। हो जी, दोनों का आपके हमको ये समझ में आता है की मानव का सुख और मानवीय परंपरा दोनों एक सिक्के के दो पहलू है ठीक है और ये परम्परा ठीक कैसे होगी शिक्षा और शिक्षा और व्यवस्था वो तो मैं लिख ले रहा हूँ बार बार लिख चुका कई बार अबर एमसीबी है ठीक थी? लक्ष्य क्या है लक्ष्य है कि मेरे को कोई चीज समझ में आई मेरे साथ जितने लोग वाले, उनको पहले clarity clarity हो, मतलब हो गया? तो हम हर एक व्यक्ति में समाधान को सुनिश्चित करें यह लक्ष्य और हम सब मिलकर अपने परिवारों की आवश्यकता की पूर्ति कर सके समाधान के साथ समस्या के साथ नहीं इधर भी हम अपने परिवारों की आवश्यकता पूर्ति कर रहे थे सुविधा से कर रहे थे संग्रह से कर रहे थे यहाँ पे कैसे कर रहे हैं समाधान से कर रहे हैं और उत्पादन से कर रहे हैं, है ना तो अब इस लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं और इस प्रयोजन के साथ काम कर रहे हैं जैसे अभी यहाँ पर एक पर्पज है उस पर्पज में एक शिविर ऑर्गेनाइज हो गया कि आप सब भी सुखी होना चाहते हो और आपके सहयोग के बिना मानवीय परंपरा बन नहीं सकती है ये हमको स्पष्ट हो गया तो इस परपज से यह शिविर का आयोजन हुआ आप उसमें से आए लेकिन हम क्या लक्ष्य लेके खड़े हैं पर अब लक्ष्य क्या है मेरे को जो समझ में आया वो आपको समझ में कैसे आ जाए है ना तो ये अब इस लक्ष्य में हम काम करते हैं दोनों इसी इस, इस लक्ष्य में काम करते हैं आप समझने के लिए तैयार में समझाने के लिए तैयार आपकी समझने की योग्यता बढ़ती जा रही है मेरी समझाने की योग्यता है यदि हम दोनों अपने अपने लक्ष्यों को ठीक से ध्रुवीकृत करते हैं पहचानते हैं और उस पर काम करते हैं तो क्या हो गया तो क्या हो गया हमारा लक्ष्य सफल होता है ऐसे लक्ष्य सफल होने से उद्देश्य की पूर्ति होती है उद्देश्य की पूर्ति होनी है लक्ष्य को सफल करना है लिख सकते हो जाओ तो उद्देश्य की पूर्ति लक्ष्य के सफल होने से होती है उद्देश्य की पूर्ति उद्देश्य की पूर्ति कब होती है जब लक्ष्य सफल होता है ठीक है बात। देखिए यदि मुझे समझ में आया है तो आपको भी समझने का स्रोत बना के नहीं बना सभी लोग यहां समझने थोड़ी आए थे कोई तो छुट्टी बनाने आए थे गर्मी के मौसम घूम आते यार पति तो इसके अलावा कहीं जाने देता नहीं है तो चलो हम यही घूम फिर करते थोड़ा तो घर में चेंज हो जाएगा है ना लेकिन हर आदमी समझना चाहता है इसी का प्रमाण है कि देख लीजिए आज आप सब लोगों का अगर रिकॉर्डिंग किया जाए और सबको दिखाया जाए देखो आपके चेहरे कितने रिलैक्स है आज कि चलो अपन अपने सही काम पे लग गए तो ये काम समझ में आए तो ये बिल्कुल बोझा नहीं है ये आपको किसी ने दुनिया बदलने का कॉन्ट्रेक्ट नहीं दिया हमको भी नहीं दिया भाई तो इस, इस दबाव में मत आइए क्योंकि आप किसी को बदल सकते नहीं है आप एक उद्देश्य के अर्थ में लक्ष्य पूर्वक जीते हैं तो होता क्या है वो बता रहे हैं अगर उस पर्पस में कन्फ्यूजन हो जाए तो लक्ष्य भ्रमित हो गया तो क्या हुआ वो बता दिया ये कैसे हो रहा है फिर से उदाहरण बताता हूँ सिर्फ खाना खाती है गोबर करती है और इतने में ही वो व्यवस्था में भागीदार है मानौ, मानौ जब समाधान समृद्धि के साथ जीता है समाधान समृद्धि लक्ष्य के साथ जीता है तभी वो व्यवस्था में भागीदार होता है तो मानव का आचरण क्या है तो पर्पस के साथ लक्ष्य और इसके साथ अपनी उपयोगिता इनको पहचान पाना ही मानवीय आचरण है है ना? जैसे गाय का आचरण क्या है, है मानव का आचरण क्या है भाई समाधान समृद्धि लक्ष्य में उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करना इतनी सी बात खाना आप भी खाते हो खाना हम भी खाएंगे पहले भी खाते थे अभी भी खाते हैं ठीक है ये बात चलिए और आगे बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से इससे ये दबाव मुक्त हो जाइए कि आपको दुनिया बदलनी नहीं है भाई है ना चलिए और थोड़ी सी बात करें और एक और दूसरा आदमी है अभी तक जितनी हमने बातें की अभी एक आदमी के संदर्भ में की हैं एक आदमी के संदर्भ में क्या किए ये ए है और ये बी है थोड़ा सा समझते हैं इसको अगर ए भ्रमित है अगर ए भ्रमित है अगर ए भ्रमित है तो क्या होता है वो सुविधा को सुख मानता है संवेदनशील रहता है साढ़े चार क्रिया बराबर संवेदनशील ठीक तो समस्या ग्रस्त रहता है या समाधान संपन्न रहता है तो समस्या ग्रस्त रहता है और समस्या रहता है तो वो दुखी रहता है कि सुखी तो वो दुखी रहता है तो ए यदि दुखी है तो केवल कोई गलत कंसेप्ट है उस कंसेप्ट से उसको समाधान नहीं हो रहा है समस्या हो गया समस्या हो जाने से संवेदनशीलता कोई पहचान रहा है खाली संवेदनशीलता के कारण अभी वो दुखी है ठीक है ये बात ए कोई दूसरा को दुखी कर रहा है ए कोई दूसरा को दुखी कर रहा है ए भले ही कहता रहे कि मेरे को बी से दुख है सी से दुख है डी से दुख है प्रत्येक मानव का दुख का कारण क्या है अपने में समस्या का अभाव उसका मतलब समाधान का अभाव सॉरी उसका मतलब स्वयं की उपयोगिता स्वयं को स्पष्ट नहीं होना केवल और केवल मानव के दुख का कारण है अगर इसको टेक्निकल टर्म्स में बात करें कल जो साढ़े चार क्रिया दस क्रिया के हम बात कर रहे थे तो ये सब कहा जी रहा है ये साढ़े चार क्रिया में ये बात ठीक समझ में आ रही अब यदि बी बी, बी यदि ऐसा है बीबी यदि साढ़े क्रिया में है तो दोनों के बीच में कोई व्यवहार हो रहा है क्या दोनों के बीच में कोई व्यवहार हो रहा है क्या क्योंकि बी का कॉम्पिटेंस भी सिर्फ साढ़े चार क्रिया है और ये भी समस्या ग्रस्त है और ये भी दुखी है तो क्या हो रहा है इसमें बी चाहता है कि ए मुझे सुखी करे और ए चाहता है कि बी मुझे सुखी करे ऐसे हो रहा ना और तो दोनों को ये सिखा दिया कि सुख चाहते, चाहते हो तो सुख दो तो दोनों क्या सीख गए अभिनय क्या सीख गए अभिनय है. है. है ना अभिनय सिखा दिया हमारी एजुकेशन ने तो बी जब ए और बी दोनों मिले तो दोनों ने एक दूसरे को क्या बोला दोनों ने एक दूसरे को क्या कहा कि मैं तुम्हें सुखी करूंगा शब्द से बोला हो या न बोला हो आचरण से तो यही बोला ध्यान करने का दिखावा किया है ना और बड़ी चिंता दिखाई और बड़ा फूल दिया जी और ये किया जी और वो किया जी और सबसे क्या इंडिकेट करा बी ने ए को एक धोखा दिया बी ने ए को धोखा दिया कि मैं तुम्हें सुखी करूंगा और ए ने भी बी को धोखा दिया कि मैं सुखी करूंगा बी ने यह माना कि ए इसको सुखी करेगा और ए ने यह माना की बी इसको सुखी करेगा दोनों ने एक प्रकार से एक विश्वास का एक जाल बुना और फाइनली क्या हुआ दोनों ने क्या किया एक दूसरे को धोखा अभी ये तय नहीं हो रहा किसने किसको दिया दोनों किस गर, दोनों किस घटना से दुखी हो गए कि देखो ठीक नहीं हो रहा है ठीक तो अगर हम ध्यान देंगे तो अभी हमको यह ठीक ठीक समझ में आ जाए कि अगर हमारे संबंधी सब हमसे रूठे हुए हैं का मतलब क्या है अब ये बी ए से रूठा हुआ है या मान गया है और ए बी से रूठा हुआ है या मान गया है रूठे का होने का कारण क्या है क्या है धोखा है ना तो रूठे काय क्यों है क्योंकि बीच में धोखा हुआ है तो आपके संबंधी रूठे हुए हैं कि नहीं आपके संबंधी रूठे हुए हैं या नहीं है जितने दिन का साथ हो गया उतना ही दिन का विरोध हो गया और उतनी ही नाराजगी बढ़ गई है शब्द घट गए हैं नाराजगी ऐसा नहीं कि शब्द घट गए बराबर नाराजगी घट गई है तो शब्द भले घटे हों लेकिन नाराजगी बढ़ गई है और बातचीत नहीं हो रही चलिए अगर इसमें ऐसा भी हो जाए ए सोचे कि बी मुझे सुखी कर देगा क्या यह संभव है और भी सोचे की ये मुझे सुखी कर देगा क्या ये संभव है तो ऐसे प्रकरण में क्या हो रहा है ऐसे प्रकरण में ये हो रहा है कि हम दूसरों से सुखी होने की अपेक्षा लेके घूम रहे हैं। अगर बच्चे ऐसा हैं, तब तो ये बात प्राकृतिक रूप से जायज है इसी को कह रहे हैं न्याय के याचक क्या कह रहे हैं बच्चे क्या है जन्म से न्याय के याचक न्याय के याचक होने का मतलब ये हुआ कि यदि वो माता पिता और परंपरा से परिवार से समाज से और ये शिक्षा व्यवस्था से यदि वो ये उम्मीद लगाते हैं कि मैं ये सबके साथ चल के एक उम्र में सुखी हो जा हो सकता हूं अगर उनकी ऐसी मांग है तो क्या है वो जायज है कि ना जायज वो जायज है इसीलिए कह रहे हैं बच्चा जन्म से न्याय का याचक है न्याय प्रदायी क्षमता किसमें आनी है न्याय प्रदायी क्षमता कहां में होनी है परंपरा यदि जागृत होती है तो न्याय प्रदायी क्षमता होती है और अगर परंपरा जागृत नहीं है तो न्याय प्रदायी क्षमता नहीं आएगी तो ए तो और बी दोनों पति पत्नी थे माता पिता थे और इनका कोई बच्चा हो गया सी अब वो देखते हैं देखिए तो ए और बी के साथ बच्चा पैदा हुआ और वो सी है एक प्रकार का बच्चा है अब सोचिए ये बच्चे का क्या हाल हुआ तो बच्चे में न्याय की अपेक्षा जायज या ना जायज वो चाहता है कि मैं सुखी करो मुझे है ना बड़ों में भी यदि न्याय की अपेक्षा है तो जायज की ना जायज बड़ों में भी अभी तो देखिए कई बार क्या हो रहा है ये ए मान लो पति है मां है मतलब पिताजी हैं और ये मां है अभी तो मैं कई बार देखा कि कई सारी मां को लगता है कि जो अभी अभी अभी जो बच्चा पैदा हुआ है मेरी गोद में आया है वो मुझे सुखी करेगा जो दुनिया मुझे सुखी नहीं कर पाई माता पिता नहीं कर पाए भाई बहन नहीं कर पाए है ना मित्र नहीं कर पाए आगे चल के पति करेगा ये उम्मीद थी पत्नी करेगी ये उम्मीद थी वो भी नहीं कर पाया अभी अभी जो पैदा हुआ रिसेंटली वो मुझे सुखी करेगा अगर बच्चे को ये पता लग जाए कि इतनी हाई एक्सपेक्टेशन है वापस भैया नहीं आना है संसार में अभी रुको जी <laughs> तो ये बात समझ में आए ये बात समझ में आए कि अगर ये हैं, तो कहां से परिवार बनेगा क्या इन दोनों के बीच में परिवार बनेगा यदि दोनों ही दुखी हैं, कोई परिवार बन सकता है और दोनों ही दुखी हैं, दुखी का मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि कोई मुझे सुखी करे पैसा करता नहीं है भगवान मिलता नहीं है पैसा मिल भी जाता है तो सुखी करता नहीं है भगवान करेगा सुनते रहते हैं पढ़ते रहते हैं भगवान मिलता नहीं है है ना? ना करेगा नहीं करेगा कहां पता चला? चला इस प्रकार से दुखी रहते हैं तो जब दोनों ही दुखी हैं तो ये दोनों ए और बी मिलके कोई परिवार बनता है क्या परिवार का बेसिस धोखा हो सकता है क्या तो अभी तक कोई परिवार बना नहीं है परिवार बना नहीं कह रहे का मतलब जहां पर धोखा ही है जहां पर सुखी होने का एक आश्वासन दे रहे हैं सुखी नहीं है उससे तो बेहतर हो सकता था कि पहले बोलते दे, थे मेरे साथ रहना दुख, दुखी रहना पड़ेगा तो शायद ज्यादा ठीक रहता यदि ऐसा माता पिता में ऐसा नहीं हुआ है तो बच्चे के साथ क्या होगा ठीक अभी ये जनरेशन की बात होगी ये तो एक जनरेशन था ये दूसरा जनरेशन हो गया तो एक जनरेशन अपने में यदि धोखाधड़ी के साथ जी रही है तो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन के साथ विश्वास को बना पा रही है या नहीं बना पा रही नहीं बना पाएगी इसका प्रमाण ही है कि एक उम्र के बाद आपके बच्चे आपकी सुनना बंद कर देते इसको हम लोग अंग्रेजी में बड़े विद्वान लोग क्या नाम देते हैं जनरेशन गेप है इट इज वेरी नो इट्स नॉट इट क्योंकि हम योग्य नहीं है हम धोखा देते हैं धोखाधड़ी है फिर भी हम अपने को आपको ठीक मानते हैं जैसे मैंने कहा यदि आप धोखा दे रहे हो और ये साबित कर रहे हो कि मैं तो धोखा नहीं दे रहा हूं तो ज्यादा दिक्कत है यदि आप ये आपको पता चले आप में योग्यता नहीं है इसीलिए आप अपने विश्वास को जो विश्वास आपने बनाया था वो विश्वास को आप पूरा नहीं कर पाए अपनी अयोग्यता वश और ये आप जानते हो तो ये बात यदि आप अपने अपने परिवार में कहते हो तो शायद आपके प्रति थोड़ा सा थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर बनता है हल तो वहां भी नहीं होता है हल तो तभी होगा जब हमारे को जब हम है ना दूसरे के सुखी होने में कोई मदद कर सके ठीक है बात तो ये तो हमको समझ में आए एक आदमी दुखी है तो अधिकतम एक अच्छा आदमी क्या कर सकता है देखो अभी अच्छा आदमी बुरा आदमी भी समझना पड़ेगा किसको हम अभी अच्छा आदमी बोलते हैं यदि ए दुखी है तो बी क्या करे उसके दुख में रोने लग जाए तो उसको कहते हैं कि अच्छा आदमी है ए के दुख को देखकर यदि बी भी, भी रोने लग जाए उसकी आंख में आंसू आ जाए तो वो आदमी अच्छा है इससे अधिक वो क्या कर सकता है आप बताओ अगर दोनों ऐसे ही हैं, तो ये दोनों कौन से कैटेगरी के आदमी हैं? ये संज्ञानशील है या संवेदनशील संज्ञानशील शब्द डरिये मत ए और आप उसको कुछ नाम दे दीजिए। पी क्यू दे दीजिए ये पी कैटेगरी के पी का मतलब ये है प्यारे दिखते हैं और अधिकतम रोना उनको आता है प्यार का मतलब संवेदनशील हो गए रोने लग है ना कोई भिखारी हमको दिखा वो भिखारी के पास खाने को नहीं है ठंड में वो कब कप आ रहा है उसको देख के हमारे आंख में आंसू आ गए हम कितने अच्छे आदमी हो गए कितने अच्छे आदमी हम तो हमारा अभी तक पूरी भ्रमित परंपरा में अच्छे आदमी का मतलब क्या मान के चल रहे हैं कि किसी के दुख में हम भी दुखी होते हैं या नहीं उस उतने तक को ही हम अच्छा आदमी मानते क्योंकि ऐसे भी आदमी हमने देखे बुरे आदमी वो बुरे आदमी क्या होते हैं वो क्या करते हैं किसी के दुख में उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता ठीक इसको हम लोग बुरा आदमी बोलते हैं अच्छा आदमी किसको बोलते हैं दोनों के पास कोई हल है क्या दोनों किस कैटेगरी में है इसको अधिकतम हम बोल सकते हैं संवेदनशील और इसको हम क्या कर पढ़े थे हम क्या, क्या, क्या पढ़े थे संवेदनहीन लेकिन यहां पर कोई सोल्यूशन है क्या कोई सोल्यूशन नहीं ठीक है यह बात संज्ञानशील क्या है संज्ञानशील का मतलब यह है ये समझ में आए इसको मिटा देते हैं यह समझ में आया किसको संज्ञानशील कह रहे हैं जिसको पता चला कि कारण क्या है है ना तो ए आदमी को यह पता चला कि कुल कारण क्या है उसका निवारण हो गया ए को यदि समाधान हो गया एक को ये समझ में आया क्या समझना था भाई अल्टीमेटली हमने अभी बातें करी सही एक तो हमको समझना था पर्पज ऑफ द लाइफ एक तो हमको समझना था कि पर्पज के आधार पर लक्ष्य क्या होगा है ना एजेंडा क्या होगा है ना और उसके अर्थ में जीने में हम किस वैल्यूज के साथ जिएंगे और क्या एक्शन प्लान होगा इतनी चीजें हमको समझ में आई और ये सब आपस में एक दूसरे के पूरक हो गई कॉम्प्लीमेंट्री इनमें कोई आपस में फ्रिक्शन नहीं है तो हमारे को अंदर क्या हो गया? समझ से क्या निकल के आया समाधान हो गया और समाधान से हम क्या हो गए सुखी हो गए, ये बात समझ में आ रही है तो ए अपनी समझ से समाधान से सुखी हुआ लेकिन क्या वो बी को डायरेक्ट सुख दे सकता है हा या ना नहीं दे सकता ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है हर आदमी अपने समस्या से दुखी और अपने समाधान से सुखी तो फिर ए से बी का कोई रिश्ता भी है कि नहीं है? फिर परिवार नाम की कोई चीज है या नहीं है है ना क्योंकि ए और बी मिलकर सी को लेके आ रहे हैं तो ये तो दिख ही ए और बी जब एक होते हैं तब सी आता है और ए और बी में यदि कोई संबंध नहीं बना संबंध समझ में नहीं आया तो फिर ये सी आके क्या करेगा यहाँ तो सी के साथ तो फिर धोखा हो जाएगा तो ये समझ में आ गया कि एक आदमी अपने समझ समाधान से सुखी है उसका एक निश्चित तरीका है वो सुखी होने तो के बाद क्या हो गया बी के लिए क्या हो गया वो प्रेरणा हो गया बी के लिए क्या हुआ प्रेरणा क्या प्रेरणा हो गया कि मैं भी समझ सकता हूं क्या प्रेरणा हो गई मैं भी समझ सकता हूं बी के लिए प्रेरणा हुई कि नहीं हुई है ना क्या ये आदमी सुखी हो गया तो मैं भी क्यों नहीं हो सकता हूँ ठीक तो किस बात की प्रेरणा हो गी? जैसे आपके पास एक गाड़ी थी और आपने ये दिखाया कि गाड़ी लेके देखो कितना सुखी हूँ और बोलो क्या चाल है हवा यू चल रहा घूम रहा है तो आदमी ने क्या सोचा क्या प्रेरणा हुई उसको कि शायद गाड़ी होने से ही सुखी है यार डांस कर रहा है तो प्रेरणा होगी काय की प्रेरणा हुई समझने की प्रेरणा हुई कि गाड़ी की प्रेरणा होगी तो गाड़ी की प्रेरणा हो गया गाड़ी पहले पक लिये गाड़ी लेके आए तो पता चला इसमें क्या सुख होता है कोई बोला महंगी गाड़ी में बहुत सुख होता है चला के देखो है ना मोटरसाइकिल ठक ठग से ठोकता है ऑटो वाला भड़ान से देता है तो जितनी महंगी होती है उतना <laughs> जब तक सस्ती और महंगी के चक्कर में रहेंगे सस्ती और महंगी के चक्कर में कभी भी सुख नहीं हो सकता है।, है ना और बात बात में इतना गुस्सा इतना चिल्लाते हैं कई बार तो मैंने देखा इतना मारते हैं भैया एक बार एक बड़ी सी गाड़ी मेरे मेरे सामने की बात एक मोटरसाइकिल वाला कुछ भी ऐसा उठ करके मेरी गाड़ी को क्रॉस करके गया उसके आगे कोई बहुत बड़ी सी गाड़ी थी उसके सामने उसने ऐसा ऐसा कुछ क्रॉस किया और वो हैंडल उसका चिपक गया कार से चिपक गया तो वो इतना लंबा स्क्रेच पड़ गया और वो गाड़ी वाला भी गिर गया और कार रुक गई उसमें से चार पांच निकले अच्छे बड़े और निकले कैसे ट्रैफिक रुक गया सब डंडा लेकर निकले भैया बता इतनी बड़ी गाड़ी में डंडा लेके चल रहे बेलगाड़ी में डंडा लेके चलते थे तो आदमी वैसे, वैसे ही इतनी लंबी गाड़ी और डंडा लेके निकले और चारों ने मिलके इसको इतना मारा भैया है ना क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी थी तीन करोड़ की गाड़ी थी तो तीन करोड़ की गाड़ी वाला अंदर डंडा लेके चल रहा है एट वाला जो चल रहा है बेचारा अपना छोटी मोटी गाड़ी लेके कोई भी ठोक दो यार क्या फर्क पड़ता कोई कीमत भी नहीं इसकी अब तो ये भी समझ में नहीं आया तो क्या समझ में आया थोड़ा हम लोग ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप के डायमेंशन को पकड़ ले ताकि आगे परिवार हमको ठीक से समझ में आए तो यह समझ में आया कि एक आदमी यदि सुखी हुआ अपनी समस्या हुआ दूसरे आदमी के लिए वो कुछ नहीं है ऐसा नहीं है दूसरे आदमी के लिए वो क्या है प्रेरणा चाहे आपकी पत्नी हो चाहे पति हो चाहे माता हो चाहे पिता हो चाहे बच्चा हो इससे अधिक आप कुछ नहीं हो दूसरे आदमी के लिए आप सिर्फ प्रेरणा हो दूसरा आदमी आपके लिए सिर्फ प्रेरणा है यदि समस्या है यदि आप समस्या हो तो आप दूसरे के लिए प्रेरणा हो किस रूप में कि इससे दूर रहना हो? कभी भी ये चालू हो जाता है है ना और यदि आप सुखी हो तो आप प्रेरणा हो दूसरे आदमी के लिए कि भैया इससे चिपक के रहना समझने की प्रेरणा चिपकने की प्रेरणा नहीं काय की प्रेरणा ये बात बहुत ठीक से समझ लीजिए ये बात ठीक से समझ लीजिए तो कुल संबंध क्या है हमको समझ में आना चाहिए एक मानव दूसरे मानव के लिए अधिकतम क्या हो सकता है लड़ने झगड़ने भोगने की प्रेरणा समाधान समृद्धि पूर्वक बोलो जी अभी तक कैसे हो, आप? अभी आप हो या नहीं किस प्रकार हो लड़ने झगड़ने भोगने संग्रह सुविधा की प्रेरणा भैया हाँ जी हाँ अच्छी प्रेरणा तो बहुत अच्छी बात है पर ऐसा देखा गया है मेरा एक्सपीरियंस है कि जब आप सुखी भी हैं और आप अच्छी प्रेरणा बनना चाहते हैं पर इसी रस्ते पे इसी दर्शन से कई बार हा बुरी प्रेरणा भी बन जाते हैं दोस्तों के बीच ऐसा आपको लगता है चाहे वो भले भ्रमित हो या हम हो जो भी पता नहीं हमें पर हम तो ये दर्शन समझ के अगर उसे अप्लाई करते हैं तो कई बार बुरी प्रेरणा भी बन जाते हैं क्या हेलो ये प्रश्न ठीक है अभी अभी हम दर्शन समझ गए या दर्शन के कुछ शब्द हमने पकड़े शब्द पकड़े शब्द, पकड़े। शब्द ही पकड़े ऐसा नहीं कुछ अर्थ भी पकड़े अभी हमने अर्थ पकड़ लिए या अपने आचरण से संपन्न हो गए तो हम या तो शब्द पकड़े या कुछ अर्थ पकड़ लिए छोटे मोटे अभी आचरण से संपन्न नहीं हुए जब भी हम आचरण पूर्वक जो बात नहीं कहते हैं वो दूसरों के लिए एक प्रकार का दबाव बनता है है ना तो हम क्या करते हैं कुछ सुनकर तुरंत सुनाना शुरू कर देते हैं उसका भी कोई पॉजिटिव इफेक्ट तो होता ही थोड़ा मोटा होता है ये लोग आते जाते सुनते समझते हैं लेकिन उसमें वो शिकायतें खत्म नहीं होती है है ना जैसे आप ही को मैंने बोला देखो आ जाओ जीवन हत्या शिविर है हम लोग कुछ बातें करेंगे आपने सुन के आप आ गए एक आपको आशा जगी और सात दिन के अंदर आप बोलोगे आपको कुछ बात पकड़ में नहीं तो ये आशाएं निराशा में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे फिर मैं बोलूंगा चलो और सात दिन लगाओ चलो आप और सात दिन लगाओगे कि दो चार पाँच तो टपक जाएंगे नहीं लगाएंगे कुछ लोग लगाएंगे और फिर फिर भी पकड़ में नहीं आएगी तो भी फिर आशा निराशा में बदल जाएगी तो इतने निकल के आता है कि लोगों लोगों के में मन में हमारे प्रति निगेटिव भावना ऐसा नहीं है बल्कि इतना है कि जो कुछ हम कह रहे हैं पहले भी जो हम कहते थे पहले भी जो हमने कहा था वैसा हम जिए नहीं थे पहले हमने ये कहा था कि हम तुमको सुखी करेंगे वैसे हम जी नहीं सकते थे क्योंकि हमने गलत आश्वासन दे रखा था आज भी जो बातें नहीं? नहीं है इसलिए लोगों को अभी हमारी बात पे भरोसा होता नहीं है तो इसमें यह दिक्कत नहीं है कि नियम ये है कि आप अच्छी बात बोलोगे तो लोग बुरा मानेंगे ऐसा नहीं है हम अभी तक अच्छे शब्दों का प्रयोग करके ही धोखा दिए भैया एक बात और हाँ संग्रह एक जो है वो भ्रमित के लिए बहुत बड़ा एक पॉइंट रहता है कि ये संग्रह तो करना ही है जी भाई। और हम इस दर्शन से संग्रह की तरफ नहीं जा रहे हैं तो उसका उसका उसका तो संग्रह ही है आप ये जीवन विद्या से समझ पा रहे है की संग्रह नहीं है और आप जी भी रहे हैं वैसे पर वो भ्रमित को ये लग रहा है की संग्रह नहीं कर रहा है तो ठीक नहीं है तो इससे दूर रहो अपने बच्चे को भी दूर रहो अपनी बीवी को भी दूर रहो क्योंकि ये तो कहीं और चला जाएगा ऐसा ठीक बात है वही देखो एक तो एक समय है जब हम शब्द के रूप में चीजों को कह रहे होते जैसे आज से 2008 हजार आठ में हमने ये संस्थान शुरू किया तो हम यहाँ शिविर लगा के लोगों को बताते थे कि ऐसे ऐसे जीने का स्वरूप बनता है।, है ना वैसा उस समय हम भी मॉडल के रूप में खड़ा नहीं हो पा रहे थे ठीक तो उस समय कितने लोगों को प्रेरणा होती थी कितने लोग यहाँ लॉजिकली सटिस्फाई होकर प्रैक्टिकल डिफिकल्टी के रूप में उसको देखते थे क्योंकि यहाँ तो आप जितने प्रश्न लगाओगे मेरे में योग्यता उस दिन भी थी कि मैं उनका कोई ना कोई, कोई काउंटर तर्क करके आपसे हाँ करवाई लेता था कि देखो लॉजिकली तो ये गलत है और लॉजिकली ये सही है तो तार्किक रूप से एक बार सहमति पाना एक एक लेवल तक की बात है व्यवहारिकता में भी लेके आना उसको तो अभी दस साल में क्या हुआ हम कुछ कुछ मुद्दों पर व्यवहारिक रूप से भी खड़े हो पाए उससे क्या निकल के आ गया कि अभी बहुत सारे लोगों को ठीक ठीक दिखने लगाए हैं हम संग्रह इसलिए कर रहे थे क्योंकि भाई था है ना और अभी संग्रह इसलिए नहीं करना पड़ रहा क्योंकि यहां भय नहीं है आपस में जिस प्रकार से परिवार परिवार के साथ एक रिश्तों के साथ जल, चलने की जगह बन रही है उसमें अपने उसमें अपने जो वाला कंपोनेंट हो गया। ना जैसे आप बहुत सारा इंश्योरेंस करते हैं बहुत सारा आप मेडिकल इंश्योरेंस करो या, या लाइफ करते, हो, के लिए करते हो कि यदि यदि मैं मर गया तो मेरे बीबी और बच्चों का क्या होगा यहाँ पे आदमी को इंश्योरेंस नहीं करना पड़ता है उसको लगता है यदि मैं मर गया तो मेरी बीबी और बच्चों की समस्या कम ही होने वाला है और इतने सारे भाई बहन इतने सारे परिवार उनको सबको बहुत प्यार से रखने वाले हैं इसमें कोई डाउट नहीं है, जबकि हम कितने लोग हैं क्या होते हैं इतने भी नहीं मतलब पॉइंट पॉइंट पॉइंट लगाएंगे तो कितने जीरो के बाद आएगा इतने से लोग भी यदि संबंध पूर्वक जीने की जगह में खड़े होते हैं तो ये जो भाई का कंपोनेंट इतना था वो एकदम नीचे चला जाता है जैसे कल एक हमारे बंबई से एक मित्र है उनकी दो बिटियाओं को यहाँ छोड़ के गए थे है ना उनकी पत्नी वहीं बंबई में रह गई और जब उनकी पत्नी को पता लगा ढाई तीन सौ लोग वहाँ आए हैं तो इतनी घबरा गई कि उनको जबरदस्ती धक्का लगा के भेजा जबकि वो यहाँ रहने के लिए थी बिटिया लोग और वो पति उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो दुनिया में सबसे सेफ जगह है तो वो गई है लड़कियों के लिए पुरुषों के लिए ठीक है ना बट पत्नी को समझ में नहीं ढाई सौ लोग पता नहीं कौन से कैसे कैसे आए होंगे वो आप ही के बारे में चिंता कर रही थी है ना और वो अपने रूटीन में बेचारा दस पंद्रह हजार खर्चा करके जबरदस्ती आए एयरोप्लेन से फटाफट लेके चले गए है ना अनावश्यक ही तो ये समझ में आ जाए कि हम कितना खर्चा अपने भय को दबाने के लिए कर रहे हैं और संग्रह की प्रवृत्ति का मूल कारण आप संग्रह करना चाहते है ऐसा नहीं है आपके ऊपर भय है तो भय हमेशा लालच की और प्रवृत्ति करता है है ना <Nurana>, भाई से लालच अच्छा लगता है भाई से मुक्ति कैसे करेगा तो वो लालची ला होता है तो संग्रह हम व्यवस्था के अभाव में अव्यवस्था में जीने में दबाव में हमारे में संग्रह की प्रवृत्ति आती आती है तो व्यवस्था कैसे खड़ी होगी पहले व्यवस्था खड़ी होगी या पहले, पहले आप समझेंगे है तो पहले कोई समझा आदमी होना समझा आदमी कहां से समझेगा व्यवस्था नहीं है तो नहीं समझा आदमी अस्तित्व में समझेगा कि व्यवस्था का नियम सिद्धांत क्या है और उन नियम सिद्धांत को लेकर आप और हम लोग मिलकर एक्चुअली उन व्यवस्थाओं को खड़ा करेंगे है ना और वो खड़ा करेंगे तो आपके हमारे भय कम होंगे आज यहाँ देखो कई सारे परिवार अपनी बिटियाओं को बेटों को अभी देखो हमारे साथ ही कितने सारे बिटियाएं रह रही हैं पूरे देश में से आके कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है वो आके यहाँ रह रही है काम करे अध्ययन कर उनके माता पिता एकदम बेफिक्र है ना ये ये यह भाई यहाँ बैठे हाथ करो इनका छोटा बेटा है कितने क्या नाम नीलाक्ष अभी तो निराक्ष को आप यहाँ छोड़ के गए तो आपको चिंता होती है या गर्व होता है चिंता क्यों नहीं करते है? उनको पता है कि यहाँ अपना प्राया होता ही नहीं है तो यदि मैं अपने बच्चे के साथ जिस प्रकार डील करता हूँ उसी प्रकार से इनके बच्चों के साथ डील करता हूँ ये इन्होंने देख लिया होगा या और भी लोगों को देखा होगा तो इनमें आश्वस्ति हो गई अभी अपने घर में जाके बढ़िया काम करते हैं क्या काम करते हैं चार विषय पांच समझना में डूबे रहते भैया मजाक की बात है हो सकता है ठीक बात, तो तो हाँ, बात है कल भी ये कहा था बहुत बढ़िया है प्रश्नोत्तर सब कर लीजिए क्योंकि सही के नाम पे ज्ञान नाम की चीज आ जाती है और ज्ञान से हम लोग इतने डरे हुए हैं आतंकवादी से भी नहीं डरे थे तो जैसे ज्ञान की बात आई तो लगा कि झोला जो, झंडा उठाएगा बाल कटवाएगा है ना लटकाएगा और निकल लेगा तो ज्ञान, भगवान, आदर्श, आचरण, ये सबके नाम पे इतने डरे हुए हैं कि तुरंत हमारी घंटी बजने लगती है पूरी परंपरा में ऐसा है है ना जैसे आचरण मानवीयता ये शब्द सुन के लोग रुकना भैया मानवीता का मतलब क्या दाढ़ी बड़ी होगी कुर्ता फटा होगा झोला लटका होगा चप्पल होगी जा रहा होगा आदमी और कोई भी उसके पीछे से टप्पा लगा देगा तो भी मार खा कर निकल जाएगा ऐसा हमारा बना हुआ है। एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा गाल इसका नाम अरे बुद्धू बना इसका नाम ये हमारे गाल मार खाने के लिए नहीं है भैया और ऐसे कैसे कोई किसी को मार देता है सोचो पहले क्यों मारा तुमको है ना मेरे को तो नहीं बोला मैंने तो कहीं सुना था इसलिए बता दिया आपको गांधी जी ने बोला तो आप जानो ठीक नाम से लड़ाई रहती है क्या आप हमारे गाल इसीलिए बने गाल का पर -पर पर्पज इतना ही है पर्पज की बात कर करें ना हम लोग गाल का पर्पज क्या है ठीक तो ये हमको समझ में आ जाए कि ऐसे कोई कोई किसी को नहीं मारता है तो कोई ना कोई दिक्कतें हैं और दिक्कतों के कारण में जाना और उसका निवारण करना हमारा अपना एक मौलिक अधिकार है या नहीं है एक हमारी जागृति का मुद्दा है या नहीं उसको समझो ठीक है ये बात जी न्याय न्याय न्याय के बारे में जरा थोड़ा हाँ थोड़ा समझाएंगे भैया आप आगे बढ़ रहे हैं ये की अवधारणा को सेट कर रहे हैं तो, तो ए जो है अधिकतम तो बी के लिए क्या हो सकता है प्रेरणा और ए और बी में यदि प्रेरणा सेटल हो गई तो सी तो तो तो के लिए क्या हो गया फिर से प्रेरणा तो ए यदि बी के प्रति ए बी के लायक प्रेरणा हो गया तो क्या हो गया बी के लिए क्या हो गया न्याय हुआ अभी क्या हालत है हम जिनके साथ रहते हैं उनमें प्रेरणा है क्या धोखा है शिकायत है हमारे बच्चों के लिए रोल मॉडल हम हैं क्या हमारे बच्चों के अलमारियों में जब दरवाजा खोलते हैं तो किसका फोटो लगा हुआ है आपका लगा हुआ है या अमिताभ बच्चन का लगा हुआ है रो, रोनाल्ड को लगा हुआ है या मम्मी का लगा हुआ है इसका मतलब है कि अब ये परिवार नहीं है ये सिर्फ अड्डा है क्या है ये अड्डा बोलते ना इसको। हर्ड हर्ड अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हर्ड जिस परिवार में कोई प्रेरणा नहीं है वो कोई परिवार ही नहीं है यदि आपके बच्चों के रोल मॉडल आप नहीं हो इसका मतलब आप माँ बाप ही नहीं हो यूर फेल्ड ंड्रेड परसेंट फेल्ड तो कोई परिवार बना नहीं ये हमको समझ में आना चाहिए है ना क्यों नहीं हो पाया आप चाहते नहीं थे क्या चाहते तो थे लेकिन योग्यता ही नहीं थी योग्यता योग्यता के बिना ही हमने परिवार बना लिए प्राकृतिक विधि से ये परिवार बने। किसी ने पर्ची लिखी कि बच्चे पैदा करना जरूरी है या नहीं उसको अभी तक समझ में नहीं आया कि यहां यह कह रहे हैं कि समझना पहले जरूरी है पहले जरूरी क्या है शादी करना जरूरी है या समझना जरूरी है है ना रोटी खाना जरूरी है कि समझना जरूरी है बच्चे पैदा करना जरूरी है कि समझना जरूरी है एक आदमी के लिए जरूरी क्या है उसको हम कितना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस देते हैं अब ये मुद्दे की बात ठीक समझने के बाद आप माता पिता बन सकते हो चाहे बच्चे पैदा हुए हो या नहीं कोई हमसे पूछता है बच्चे पैदा करना चाहिए मैं कोई जरूरी नहीं है लेकिन हर आदमी को माता पिता बनने की योग्यता से संपन्न होना जरूरी है हर एक एक उम्र के बाद 20 साल के बाद यदि हर एक आदमी में माता पिता गुरु बनने की योग्यता नहीं आई तो उसकी जिंदगी फेल के पास फेल तो बच्चे पैदा करना अनिवार्य नहीं है शादी करना अनिवार्य नहीं है लेकिन माता पिता बनना अनिवार्य है ये बात समझ में आई चलिए थोड़ी सी और बात देखते हैं यदि ए और बी में ए ए से बी प्रेरित हो गया या बी से ए प्रेरित हो गया दोनों के बीच में प्रेरणा हो गया तो इसको हम कह रहे हैं ये परिवार बन गया ये क्या हो गया अब यदि ये, ये परिवार बनेगा तो सी तो तुरंत ही प्रेरित हो जाएगा सी तुरंत ही प्रेरणा पा जाएगा आपके घर में यदि आपका बालक आपसे प्रेरणा नहीं पा पाया उसका केवल और केवल एक एकमात्र कारण है कि पति पत्नी के बीच में कोई हारमोनी है ही नहीं है ही नहीं हाजी फैसला करा लेना कोर्ट में जिंदगी आपकी है फैसला फैसला दूसरे से कराओ हाँ। तो तो तो तो कोर्ट में कराओगे आप खुद करोगे तो ये फैसला ये होगा कि समझने का फैसला क्या हुआ कल बताया था यह लिखा ही हुआ है अभी तक ये फैसला पहले से लिख कर रखा है समझदार हो तो सुखी हो सुखी हो तो संबंध में शिकायत मुक्तिव वर्ड था यहां पे ले सकते हैं कि प्रेरणा संपन्न हो गए आप तो परिवार का गठन हो गया परिवार का गठन हो, हो गया तो आपका परिवार समाज को देने वाला हो गया लेने वाला नहीं हुआ, ये फैसला हो गया अभी क्या हो गया इस प्रमाण के बिना हम अपने आप को समझदार माने रहते हैं। क्या रहते हैं? समझदार है ना समझदार मानने का क्या लक्षण है बताओ क्यों समझदार मान लेते हैं अच्छी पढ़ाई करी तो डिग्री मिल गई तो डिग्री मिल गई तो, मिल गई तो अपने आप को समझदार मान लेते हैं हाँ या ना हाँ या ना पक्का डिग्री तो बहुत अच्छी मिली लेकिन नौकरी नहीं मिली तो समझदार मानते हैं है ना हम कॉलेज में पढ़ते थे तो चार लड़के मतलब तो छोटे छोटे ग्रुप बने जाते हमारे इसमें चार लड़के का ग्रुप था उसमें से एक लड़का सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने वाला था ठीक एक सबसे कम पढ़ने लिखने वाला और नीचे से ऊपर वाला मैं, और एक हमारे ऊपर वाला ठीक ऐसा है कि एवरेज सेटिंग और मजे के बाद देखो कि वो जो सबसे आखिरी वाला आदमी वो सबकी कॉपी वापी देख जाके और सब प्रैक्टिकल वैक्टिकल सब, सब कर उरा के अपना पढ़ता था और सबसे पहली नौकरी उसकी लगी जो सबसे टॉपर था हमारे ग्रुप में उसकी नहीं लगी क्योंकि वो छोटी मोटी जो आई थी उसने ट्राई नहीं करी जिस जिसमें स्किल लग उसमें अगर मैं चला गया तो क्या मतलब रहेगा उसको तो उससे थोड़ी अच्छी नौकरी चाहिए थी है ना बहुत ही अच्छी वाली चाहिए थी तो उसके लिए ट्राई कर रहा था अब उसको नौकरी नहीं लगी तो कोई फर्क नहीं पड़ा नई नई बात थी उसके बाद हमारी भी लग गई तो भी उसको फर्क नहीं पड़ा उसके बाद जो हमारे ऊपर वाला था उसकी भी लग गई किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए तो भी उसको फर्क नहीं पड़ा एक साल दो साल तक उसने दम दम पकड़ा और जो भी उसको कंपटीशन देनी थी उसके लिए ट्राई करता रहा दो साल हो गए तीन साल हो गए अब तीन चार साल के बाद उसका कॉन्फिडेंस वो सिलेक्शन उसका हुआ नहीं तीन साल में तो कॉन्फिडेंस धीरे क्या हो गया अब उसके सब घर वाले कहने लगे क्या आदमी है तू क्या मतलब तू अभी कम से कम वही वही वाली गलत अभी तक यहां पहुंच जाता और थोड़े दिन में उसको भी लगने लगा कि अपने से बहुत बड़ी गलती होगी है ना फिर मैंने देखा बाद में तो जन्मपद्र लेके घूम रहा था कब लगेगी ठीक घूम रहा भैया और देखिए गलती से भी कभी कभी जोरदार काम होता है क्या काम हो गया एक दिन उसकी वही वाली नौकरी लग गई चार साल बाद अब उसका कॉन्फिडेंस देखिए हम सबको मिला के पर डांट लगे सबको इकट्ठा किया तुम गधे हो तुमने क्या किया जिंदगी में देखो तो लालची हो तुमको थोड़ा तो ऐसा कर बाकी लोग सुन रहे थे हाँ भैया कर रहे हैं अब तो तू सही में लग गया तो डिग्री से हमारे में समझदारी का प्रमाण पता चला गया नहीं भ्रमित भ्रमित मानव की बात कर रहे हैं तो डिग्री नहीं है तो नौकरी है क्या नौकरी तो बहुत अच्छी कलेक्टर के लग है लेकिन जिंदगी में पैसे ही नहीं कमाए तो क्या है तो आखिर सफलता क्या है तो समझदार आदमी कौन किस, कौन अपने आप को समझदार मानता है जिसके पास पैसा ज्यादा हो जाता है ठीक एक तो वो आदमी अपने आपको समझदार मानता है सबके सामने तो ये मानता है ठीक और एक वो आदमी जिसके पास पैसा कुछ भी नहीं होता वो भी अपने आप को समझदार मानता है ये बात समझ में ही एक तो जीरो पैसे वाला, एक वाला। सबके सामने तो ये समझदार और अकेले में ये समझदार क्या है पागल है तो, तो अभी समझदारी का प्रमाण क्या है फैसला कौन करेगा दादा कौन फैसला कर रहा है अभी पैसा, पैसे फैसला है ना। अभी और पता लगा कि, एक ने क्या करा कि एक छोटी सी कोई नौकरी करी किसी ने, किसी ने क्या करा किसी ने क्या करा एक ने बहुत मेहनत करी और मेहनत करके कर आके बैंगलोर यहाँ से जाके यूएस यूएस में जाके बढ़िया कंपनी एपल और एप्पल में बढ़िया कोई मैनेजर पोस्ट हो गई बढ़िया वहां पर एक बढ़िया खरीद लिया कैलिफोर्निया में और अब याद किसकी आएगी कौन किसको लगाएंगे कौन से दोस्तों को पुराने वालों को रिफरेंस तो वहां से कि देखो कितना हो गया तो बड़ी शान से वो चार पांच साल बाद यहाँ पहुंचे और ये देखने के लिए देखो हम बताने के लिए फोटोग्राफ देखो हमारे बंगला के साथ बातें बातें और यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना घट गई उनके साथ उनके क्लास में जो सबसे कम पढ़ना लिखने वाला आदमी था उसके घर, घर चले गए किराने का, दस का और अभी गए तो दंग क्या हो गया अरे बोले समझ नहीं आया क्या हो गई क्यों क्या हो गया बोले उसके घर गया था तो वो तो समझ ही नहीं आ रहा कौन सा घर है कोठी खड़ी कर ली उससे पूरा इटालियन मार्बल का बना हुआ तो उसकी सब पोस्ट वोस्ट बेकार हो गई है ना क्या हो गया तुक्का लग गया उसने कोई कंपनी खोली छोटी मोटी और किसी कारण से वो कंपनी है ना बिक गई है ना 80-90 करोड़ में इंदौर में ही 80-90 करोड़ में बिक गई तो कोई जमीन खरीदी जमीन खरीदी तो वो बिक गई दो चार पांच सौ करोड़ में तो कार्यक्रम बदल गया ये भाई सोचता रहे कि हम तो इतना सब करे और दिखा देखने दिखाने के लिए आए तो पता लगा किसको दिखा रहे तो फाइनली कहा सफर था तो ये समझ में आ जाए सुन रहे दादा आपकी प्रश्न की बात हो रही है तो फैसला कौन करेगा फैसला ना मैं करूंगा ना आप करेंगे फैसला तो जो नियम है उसके साथ बैठकर होगा यदि हम अपने आप को इस आधार पर समझदार मानते हैं और ये आधार अगर नए खड़े नहीं करेंगे तो हमारे बीच में चिकचिकी होने वाली है ये ठीक बात है चलिए आगे बढ़ते हाँ जी प्यार बताएंगे थोड़े दोपहर बाद भैया जी एक मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने अभी चर्चा शुरुआत में की थी बच्चे की विश्वास की भरोसा की तो उसमें जैसे माता पिता और पति और अदर आदमी जैसे मतलब अपने हैं तो किसी पे भरोसा नहीं रहता विश्वास नहीं रहता जो बच्चा पैदा होता है अपना उसी पर क्यों भरोसा विश्वास और फिर वो होता भी नहीं विश्वास पूरा भरोसा मिलता भी नहीं इसका मतलब क्या विश्वास करे ये बात सही है न्याय है या आप उसपे विश्वास करो ये बात सही है बच्चे के लिए आप भरोसे का कारण बनो ये बात सही है या बच्चा आपके भरोसे का कारण बनेगा ये बात सही है किसको सही मानेंगे जी सही क्या है आप बताओ सही वही है कि मैं पहले भरोसेमंद बनू और बच्चा जब शुरू करता है आपके साथ कोई भी माँ के साथ कोई भी पिताजी के साथ तो वो भरोसे से शुरू करता है या बिना भरोसे के शुरू करता है और तो कहीं भी सोचा था ये पता है कि तो उठा लेंगे लोग कोई ना कोई हैं? ये देखो ये पड़ा हुआ है देखो ये भरोसे से बैठा हुआ है या आप बिना भरोसे के लेकिन ये भरोसा अभी समझा नहीं है एक उम्र के बाद इसको भरोसा समझ में आना चाहिए विश्वास समझ में आए वो योग्यता इसमें नहीं है लेकिन भरोसे की अपेक्षा में माँ के साथ रहता है कि माँ जो करेगी ठीक ही करेगी है ना ऐसा हम देख के अनुमान लगा सकते हैं ये बात समझ में आ रही है तो बच्चे बच्चा माता पिता से के साथ भरोसे पूर्वक ही शुरू करता है और अगर जैसे पहले दिन आप इसको टेस्ट करोगे ऐसा होता है कि नहीं होता तो पहले दिन यदि आप स्कूल में भेजते हो तो बच्चा सुखी हो जाता है या रो रो के जाता है क्योंकि उसको ये भरोसा नहीं कि बाकी जगह पे भरोसा कर सके उसमें वो योग्यता नहीं है अन्य लोगों के साथ वो भरोसे भरोसेपूर्वक खड़ा हो सके और लोगों में तो है ही नहीं ठीक तो माता पिता के साथ जब शुरू कर रहा है तो वो भरोसे से शुरू कर रहा है ताकि भरोसे संपन्न हो जाए ए, चल चल बाहर कल ये बात समझ में आई ये बात ठीक समझ में आई तो बच्चे इस भरोसे से पैदा हो रहे हैं कि माता पिता समझदार होंगे और उन पर उनमें एक दिन माता पिता के साथ चलकर जीने पर उनमें भरोसा खड़ा हो जाएगा स्वयं के प्रति विश्वास हो जाएगा ये बात सही है माता पिता तो बच्चों के भरोसे तो कैसे काम चलेगा आप बताओ ठीक है ना बात चलिए आगे देखते हैं और भैया हाँ जी आ, ऐसा देखा गया है जैसे कई लोगों के यहाँ कुत्ते होते हैं तो जैसे कालुआ है अभी बहुत तो, भरोसे वाले नहीं भरोसे वाले तो ठीक है पर वो हमेशा लोगों के साथ रहना चाहते जैसे हम अपने परिवार में कहा होते हैं तो वो अगर बंदे बे तो खोलो हमारे पास आगे बैठ जाते और हमने जो बात करी थी कि जीवो के अंदर वो संवेदना या राइट इमोशन नहीं है वो हाँ। तो ऐसा क्या माना जाए की वो रहना चाहते कि नहीं चाहते लोगों के साथ दूसरे जीवों इंसानों के साथ मानव के साथ हाँ। देखो चार विषय में वो जीते हैं आहार उनका मुद्दा होता है जहाँ से आहार मिलता है उससे जुड़ जाते हैं तो आहार के लिए ही आ रहे हैं बेसिकली अपने पास जो आ रहे कोई इमोशन नहीं है वही भ्रमित मानव भी आहार के आधार पर ही इमोशन को पहचानता है तो कुत्ते का इमोशन और भ्रमित आदमी का इमोशन भाई अपन कुत्ते में इमोशन नहीं कह के क्यों कुत्ते को बेचारे को अपमानित करें तो अभी यदि मेरा इमोशन भी आहार निद्र भुन के लिए है तो हमारा इमोशन और कुत्ते के इमोशन में कोई अंतर है ही नहीं इसी को कह रहे हैं जीव चेतना ठीक है एक बात और करके देख लीजिए है ना जैसे एक बार की बात है हमारे कॉलेज के जमाने में कि वो हम कहीं रूम लेकर रहते थे तो टिफिन कहीं से आता टिफिन जो आता है उसमें तो खाना आप जानते हो कि टिफिन आएगा तो किस तरह का आता है बड़ी मुश्किल से एक आध रोटी खाते तीन चार रोटी हमेशा बची रह जाती हमारे घर के सामने एक मैदान था और उसके सामने एक है ना होम गार्ड का एक बहुत बड़ा कमांडेंट होता है वो उसका वो कमांडेंट का घर था और कमांडेंट के यहाँ कई सारे सैनिक काम करते रहते थे और बड़ा सा एक जर्मन शफा एक बड़ा सा कुत्ता उसका नाम ईगल था और सारे लोग मिलकर उसको कुत्ते को नहलाना धुलाना ये सब करते रहते थे कुत्ते को नहाना धोना नहीं रहता है उसको आहार ची रहता है ये बात कमांडेंट के और कमांडेंट के लोगों को पता नहीं थी ठीक है ना घुमाना ले जाना ये करना ना उसको घूमना रहता है ना कुछ तो चार विषय में जीता है वो तो क्या घूमने जाना है उसको अभी क्या हो गया एक दिन गलती से हमने वो रोटी हम बाहर पटक दी तो एक दिन आके खा के चला गया ऐसे करके क्या हो गया धीरे धीरे ट्रेनिंग हो गई हमारी रोटी हम टाइम से रख दे क्योंकि टाइम से कॉलेज जाना है और टाइम से आके खा ले तो रोज आके हमारे सामने बैठने लग और धीरे धीरे उसका नाम हमको पता चली तो मैं बोला थागल तो फट से आया था है ना? क्योंकि उसको रोटियां टाइम से मिलती थी वो लोग थे और एक दिन वो धर्म धर्म संकट आ गया धर्म युद्ध धर्म संकट आया संडे के दिन था कमांडेंट साहब अपना घूम रहे थे कोट वोट पहन के और उनका कुत्ता बाहर घूम रहा था उधर में खड़ा उधर कमांडेंट साहब खड़े ठीक है ना अब कुत्ते के सामने आ गए धर्म संकट उन्होंने बोला ईगल तो ईगल तो गया मैंने बोला ईगल तो कुत्ता होगा फाइनली डिसाइडेड कि रोटी यहाँ टाइम से मिलती है <laughs> <laughs> कुत्ते की बहुत पिटाई हुई इस दिन <laughs> उसके बाद तो कुत्ता और ज्यादा अब वहां खाना भी नहीं मिलता है पिटाई अलग होती तो कहा चिपकाेगा हम बोलते बड़ा इमोशनल होगा बड़ा इमोशनल ठीक है जी। भैया जी मेरा एक सवाल है आ, आ, ये जो बुढ़ापे में किसको किसके हाँ में किसको किसके किसके भरोसे भरोसे रहना रहना चाहिए? जी। बुढ़ापे में बच्चों के बच्चों के भरोसे कि जवानी मा... में यदि आप अपने भरोसे रह पाए और बच्चों को यदि भरोसे संपन्न कर पाए तो उनको जो करना होगा वो करेंगे और आप जो कर पाओगे वो करोगे आप यदि जवानी में इसलिए बच्चों का ध्यान रखते हो कि बुढ़ापे में वो आपका ध्यान रखेंगे तो ये तो एक प्रकार का बिजनेस है व्यापार और अगर बच्चों को पता लग जाता तो भाग जाते हैं इसीलिए इसीलिए भाग जाते हैं उनके बुढ़ापा आने वाला इनका निकल लो ठीक तो ये तो आपकी सफलता इस बात को इंगित करती है कि उनमें वो कृतज्ञता उनमें वो ममता उनमें वो प्रेरणा आपसे आई कि नहीं आई यदि उनमें आपसे वो प्रेरणा नहीं आई है तो आप कुछ भी करके उसको मनवा लोगे ऐसा नहीं है ना तो ये बात ठीक है कि वृद्धावस्था में जैसे बताया मानव के पांच अवस्थाएं हैं, तो वृद्धावस्थाओं में जिस प्रकार से बाला अवस्था में शरीर ठीक से काम नहीं करता है वृद्धावस्था में भी नहीं करता है लेकिन अब उसको रो रो के हम पूरा नहीं करा सकते ये तो रो रो के पूरा करा सकता है है ना तो ये तो हमारी पूरी जिंदगी के जीने के का सार निकल के आया कि आपने जो कुछ भी किया उससे आपके बच्चों को क्या प्रेरणा हुआ यदि आप जिंदगी भर सुविधा संग्रह में लगे रहे और फाइनली बच्चों को ज्ञान देते रहे देखो तुमको हम पढ़ाई इसलिए रहे कि तुम ढंग से पढ़ना और पैसे कमाना और फिर अंदर उम्मीद ये कि बड़ा पे हमारी सेवा करना तो ये नहीं हो सकता आप तो पढ़ाई रहे हो घर में माता पिता क्या कर रहे हैं सारी मायाओं का एक ही डायलाग घर के अंदर कोई भी घर में चले जाओ दो लाइन बोलते बच्चों के साथ बेटा बेटा कैसे हो बढ़िया बेटा खा लो ना बेटा और अगली लाइन क्या है खा लिया तो पढ़ लो बेटा खा लो बेटा पढ़ लो बेटा खा लो बेटा पढ़ लो बेटा बच्चे ने भी खा लिया पढ़ लिया और पढ़ लो बेटा तो हम भैया इस प्रकार से हम काम कर रहे हैं हाँ जी वो कुत्ते वाला एग्जाम्पल अगर लेते हुए जैसे चार विषय होते तो आपने कुत्ते को खाना दिया और एक और विषय है भय हाँ तो डंडा उठा के उसमें भय आया तो क्या हुआ मतलब भाग तुरी... जाएगा काटेगा आपको आपके तो आपको? अगर हमने उसे डराया तो वो तो फिर विषय क्या है मतलब विषय को नहीं समझ पाए। शरीर को सुरक्षित रखना प्राकृतिक एक विधि है उसमें जब शरीर आज सुरक्षा में आता है तो मैं में उसका भय एक नाम होता है अपने शरीर को पुनः एक सुरक्षा में ले जाने के लिए जो भी क्रियाकलाप है उसका नाम भय मतलब अगर उसका जो मालिक है उसका भय बढ़ाता है तो वो उससे दूर जाएगा और भय कम करता है तो उसके पास जाएगा आहार, जाएगा। आहार, आहार से, हाँ। जैसे मालिक कोई कुत्ता है मान लो पॉमे रहना है और उसको कोई जर्मन छपड़ आके भौंक रहा है तो मालिक के पैर में आके भोव करता है और उसको बचा लेगा तो वो उसके पास करता है पीछे घुसता रहता है और भोंवो रहता है ना तो वो उससे भय भी रहता है और जहाँ से सुरक्षा मिलने की संभावना होती है उसके नीचे घुसता रहता है ये ठीक है और मानव भय से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहते हैं संग्रह कांटेक्ट बनाओ बड़े बड़े लोगों दोस्ती करो है ना किससे करो बड़े बड़े लोगों दोस्ती करो ताकि की भय ना बढ़े ठीक है तो क्या समझ में आया ये समझ में आया कि यदि ए और बी के बीच में यदि संबंध है तो किस बात को लेकर है संबंध का आधार क्या हुआ प्रेरणा किस बात की हुई किस बात की हुई काय से प्रेरणा हुई सुख से प्रेरणा किस बात की हुई सुख काय कैसे समझने से तो संबंध काय के लिए है तो कुल संबंध को अगर देखेंगे तो समझना और समझाना ही कुल संबंध का आधार है समझना और बात समझ में आया भैया हाँ जी, जी। इधर नीचे हाँ हा। मुझे ऐसा लगता है है कि कि वो भ्रम वाली स्थिति हो सकती है कि मैं आ, मतलब लोगों से दुख की वजह से जुड़ता हूँ संबंध बनता है एक जैसे मेरी माँ को कुछ भी कभी दुख होता है तो मतलब एक अटैचमेंट की फीलिंग होती है और उसको हम कोशिश करते हैं कि ये मतलब सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रह जैसा हमने बात की थी कि हमारा संबंध जो है एक शरीर तक है शरीर से उनसे मुझे कुछ नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है चाहे उनको शारीरिक दुख हो या मानसिक दुख हो या कोई भी दुख हो वो दुख मेरे में भी आता है ठीक बात है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो अपने आप में उनको सुखी होना है जो एक एग्जिस्टेंस अगर अपनी समझने की बात है उनको अपने आप में सुखी होना है मुझे अपने आप में सुखी होना है तो क्या मैं उनसे जुड़ पाऊंगा मुझे ऐसा इस व्यवस्था में खतरा एक ऐसा सा लगता है कि मैं किसी इंसान से जुड़ क्या? ना अभी देखो ना मैंने बताया था कि एक बुरे आदमी होते हैं है। अच्छा आदमी भ्रमित में कैसे बोलते हैं दूसरे के दुख में वो दुखी होता है तो दुख, दुख के आधार पर अभी सारे संबंध है तो बाप बोलते ही हो कि है ना अच्छा आदमी तो वही जो दुख में काम आता है ठीक तो संबंध का आधार अभी दुख ही है इसलिए संबंध में दुख मिलता है और क्या होता है तो यह समझ में आए कि संबंध का आधार क्या होना है उसी पे अभी हम बात करने पर है।, है ना कि आखिर किसको हम संबंध कहें कैसे कहें आपने कुछ कर दिया तो आवाज बहुत पों पों करने लगी हेलो हेलो हेलो हाँ जी नहीं नहीं नहीं ठीक था पहले जो था वो अभी भी नहीं है ठीक है तो मतलब उस तो सम्बंध का सही आधार क्या होगा ये हमको समझना पड़ेगा तो दुख के बिना भी हम जुड़ सकते हैं किसी इंसान से। वही अभी अभी संवेदनशीलता में दुख के आधार पर संबंध समझदारी के साथ सुखी होने के अर्थ में प्रेरणा के अर्थ में संबंध ठीक एक आदमी सुखी होता है तो दूसरे आदमी के लिए प्रेरणा होता है सहमति बनता है स्वीकृति बनता है उस अर्थ में संबंध अभी संबंध के सही स्वरूप को हम पहचाने नहीं थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो आगे बढ़ जाएगी बात और चीजें हल हो जाएंगी प्रश्न भी लेने हैं लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया चलिए अब तक जो भी संबंध हमने पहचाने हैं उसका क्या आधार है अगर बहुत शॉर्टकट में बात करें बहुत जल्दी क्विकली अगर हम बात करेंगे तो जाति के आधार पर संबंध संवेदनशीलता में ही संबंध पहचान रहे हम किसमें पहचान रहे हैं हमारी समझ कुल कितनी है अभी अगर साढ़े चार क्रिया में है तो संवेदनशीलता ही है शरीर कोई वो मान रहे हैं है ना और दुख के लिए संबंध है तो हमने संबंध का आधार क्या बनाया क्या आधार बना संबंध का अगर आप ध्यान देंगे तो देश के आधार पर संबंध जाति के आधार पर संबंध रंग के आधार पर संबंध नस्ल के आधार पर संबंध भाषा के आधार पर संबंध स्किल के आधार पर संबंध है ना पढ़ाई के आधार पर संबंध लड़ाई के आधार पर संबंध और बताओ रुचि के आधार पर संबंध पद के आधार पर संबंध और चालाकी के आधार पर संबंध धन के आधार पर संबंध इत्यादि इत्यादि अभी कैसा बेसिस से साढ़े चार क्रिया में उसको ठीक से समझ लेते चाहे माँ हो या पिताजी या कोई भी हो किस आधार पर संबंध बन रहे देश के आधार पर संबंध देश के आधार पर मतलब जब आप अमेरिका में हैं और वहाँ पर यदि एक और दूसरा काला काला आदमी आपको दिख जाए तो कितना अच्छा लगता है कोई फीलिंग डेवलप होती कि नहीं होती फीलिंग डेवलप होती या नहीं होती दूर देश में परदेश में सब गौरव के बीच में एक और काला दिख जाए तो कुछ लगता है कुछ अपनापन फीलिंग आता है वो फीलिंग जो आ रहा है उसका नाम संबंध है तो उसमें खुशहाली होती है लेकिन उसका बेसिस क्या है उसमें जाना की जरूरत है किस बेसिस पे हम संबंध बना रहे हैं तो देश के आधर पे संबंध वो दोनों मिल गए दोनों दोस्ती हो गए दोनों अपने अपने वीकेंड पर मिलने लगे कभी इंडिया में वो आया कभी इंडिया में वो आया तो एक दूसरे घर भी गए गिफ्टे ले गए लाए इतना बढ़िया हो गया जैसे अनजाना देश में कोई भाई मिल गया ऐसा होता है कि नहीं होता है और वही दोनों लोग यदि अगर अमेरिका से इंडिया इन, आ जाएं और इंडिया में दिल्ली उतर भी जाएं साथ में है ना साथ में उतर भी जाए और उसके बाद एक को जाना गुड़गांव और एक को जाना हरियाणा हरियाणा का सॉरी इधर कहीं और यूपी में जाना है अब क्या करें नोएडा अब तो कोई संबंध ही नहीं है क्योंकि यहाँ तो सब काले काले हैं। तो अनजानों में काले कालो के बीच में संबंध जब सारे काले काले हैं तो फिर क्या करें तो अपने अपने घर जाओगे यार तो क्या देश के आधार पर संबंध बना तो टूटा किस आधार पे? देश के आधार पर टूट गया ये सब क्षेत्रीय संबंध है ये यूनिवर्सल नहीं है इसमें क्या हो गया जिस आधार पे बनते हैं उसी आधार पर टूट जाते हैं और मान लीजिए ये दोनों वहाँ अमेरिका में भी थे और बहुत बढ़िया बात कर रहे थे प्लेन में आ रहे थे यू नो दैट क्या अवर इंडिया इज वेरी ब्यूटीफुल कंट्री तो पीछे से आवाजे चले जाओ वहाँ यहाँ क्या कर रहा है हमारे देश में तो देखो कितना मिट्टी है ना यहाँ के देश की मिट्टी सोना उगलती है तो आप पीछे अमेरिकन बोलेंगे तू नहीं यहाँ क्या होगा देखा जरा इसका मतलब क्या हुआ यदि आप अपने देश की तारीफ कर रहे हो उस समय बाकी देशों के साथ आपके ऐसा संबंध बन रहा है या विरोध हो रहा है तो देश के आदर पर संबंध बना तो देश में ही विरोध हो गया और देश में आकर ही वो टूट गया ऐसा हुआ कि नहीं हुआ तो संबंध का बेसिस वही है दूसरा बेसिस क्या बनाया अपन जाति जाति के आधार पर संबंध है ना ब्राह्मणों का एक सम्मेलन हो रहा है क्या क्या हो रहा है अब सही में एक गलती में एक सही में एक गलती में अनेक होंगे तो क्या होगा डिस्प्यूट खड़ा होगा या नहीं होगा मत होगा मतांतर हो जाएगा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएंगे तो दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी हो गई ब्राह्मणों का सम्मेलन हो रहा है सारे अखिल भारतीय ब्राह्मण इकट्ठे हो गए बड़ा अच्छा लग रहा ब्राह्मणों ब्राह्मण सम्मेलन समझ चलो यार जाना चाहिए अपने धर्म जाति है जाति के तरफ मिले वहाँ जाके मत अंतर खड़े हो गए क्या हो गए डिफरेंसेस खड़े हो गए बहस हो गई लड़ाई हो गई चार ठों लोग अगर अलग इकट्ठा हो गए बोले कहाँ लगे यार किससे बहस करो तुम तुम जानते नहीं कौन सा ब्राह्मण है ये एकदम थर्ड क्लास ब्राह्मण है अपन लोग अच्छे ब्राह्मण कौन से वाले कान ब्राह्मण है ना कान हो गए भैया अब कान्निकुबजों का का सम्मेलन हो गया अब अगला सम्मेलन किसका होगा कान्निकुब्ज का कान्निकुबज कु में, में भी क्या हो गया कब्ज हो गई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गई क्या हो गई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गई और वहां पर क्या हो गया बाद में विवाद हो गया तब क्या करेंगे बोले ब्राह्मण होने से क्या होता है देख पढ़ाई क्या किया हुआ है एक फर्दर एक और कैटेगरी बनाए वहां पहुंच गए वहां पहुंचने के बाद फिर वहां इकट्ठा हुआ फिर बोले इससे क्या होता है संस्कार देखे तुम्हारे बाप ने क्या किया था जानते नहीं हम संस्कार पे चला गया खानदान में चला गया तो हर टुकड़े में से फर्दर को टुकड़ा फर्दर को टुकड़ा करते करते करते करते हम जो जिसको भी संबंध बनाने की कोशिश कर रहे उसी में उसी के आधार पर ये चूंकि आधार ही ठीक नहीं है आधार पूरे नहीं है इसलिए संबंध भी जो है निरंतर नहीं है इसीलिए खंड हो गया ऐसा होता है या नहीं होता है स्किल ,like okay. के आधार okay. ना आधारे so, हो गए रुचियों के आधार पर हो गए रुचि के आधार पर होते कि नहीं होते कचोरी कचोरी के आधार पर संबंध बनते कि नहीं बनते दिखता है पद के आधार पर धन के आधार पर चालाकी के आधार पर चालाकी के आधार पर भी संबंध बनते बनते चालाकी के आधार पर संबंध का नाम क्या है क्या है सर आवाज नहीं आ रही क्या है बिजनेस बोल रहे तो यार है ठीक है ना तो चाला की आधार पर संबंध जैसे क्या हुआ एक भाई ने बोला कि सर अब सर क्या करेंगे जा भाई चले गए झाड़ जा, के नीचे खड़ा हो गए यार आदमी कितना पकाता है यार कितना बोलता है यार साला मतलब इतना भी क्या है ये मैं भी सब जानता हूँ ये सब कौन सी नई बात है? ये सब मैं जानता ही थाना आधे घंटे बाद उधर से एक भैया ने बोला भैया अब आपके पास तो कोई मीटर विटर है नहीं तो जा भी आप भी चले जाओ चले गए ये जब वहां पहुंचे तो इनके गुरुजी पहले से खड़े हुए थे यार क्या यार तुम कब आ गए यार बहुत जोरदार आदमी हो यार क्या बात है यार क्या नाम है आपका यार जोरदार क्या वहां हल्ला गुल्ला होता रहता जबरस्ती का ना इतना सारा बोलते रहते भैया आप तो बहुत ही विद्वान निकले आधे घंटे पहले ही अब दोनों के बीच में क्या हो गई दोस्ती होगी ना बढ़िया वाली चालाकी इसको बोलते हैं बंटी और इसी का नाम बंटी बबली से बना हुआ बिजनेस अब ये बिजनेस करेंगे तो क्या करेंगे दोनों चालाक बिजनेस करेंगे तो फाइनली क्या होगा कौन किसको कब टोपी बनाएगा उसका टाइम आएगा टाइम टाइम की बात है रंग रूप के आधार पर भी संबंध बनते कि नहीं बनते जैसे एक अति रूपवान स्त्री के साथ अति रूपवान धनवान पुरुष का संबंध हो जाए तो यह संबंध चल पाता है क्या दोनों को पता रहता है कि संबंध का बेस क्या है रूप है क्या पता रहता है कि ये जो भी आदमी मेरे पीछे है या जो महिला पीछे है इसके पीछे का कारण क्या है रूप है और उसको ये पता रहता है कि हर दिन हमारा रूप जो है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है कि बढ़ रहा है आप बताओ आपको रूप बढ़ रहा है घट रहा है घट ही रहा है तो डाउट ना होगा कि ना होगा यदि कोई लोग आपके रूप के साथ आपको जुड़े हुए हैं और रूप हर दिन घटता है या बढ़ता है तो डाउट और उसको ये भी पता है कि आई एम नॉट द लास्ट पीस ना अब रूप बनना बंद हो गया ऐसा तो है नहीं जो मेरे पीछे चल रहा है वो तो रूप के कारण चल रहा है चौराहे पे कहीं और कोई मिल गया तो उसके पीछे तो। <veckhips> तो, पर संबंध यदि संबंध है तो इन संबंध की कोई निरंतरता है नहीं है रुचियों के आधार पर संबंध आज जो रुचि है कल वो रुचि नहीं रहती है आज जो रुचि है कल नहीं रहती है ऐसा होता है या नहीं होता है ना तो ये समझ में आता है कि अगर रुचि के आधार पर संबंध बना भी लिए एक आदमी बड़ा अच्छा गिटार बजाता है हमारे यहाँ बैठा हुआ है कोई शादी उसकी हुई कि नहीं पता नहीं मुझे है कि नहीं यहाँ हाँ बैठा हुआ शादी हो गई नहीं हुई देखो इसलिए चौराहे बैठ के गिटार बजाते रहते हैं कोई तो पसंद कर ले। लेकिन यदि गिटार देख के यदि शादी कर भी ली तो जिंदगी पर गिटार बजाते रहना वो संभव नहीं है कभी सोएगा भी सही जब वो सोता रहेगा तब वो उसको पसंद नहीं आएगा जब वो नहाएगा तो पसंद नहीं आएगा जब वो खाएगा तो पसंद नहीं आएगा गिटार बजाएगा तो पसंद आएगा और गिटार बजाने के असर पर यदि शादी हुई तो उससे अधिक कोई बड़ा गिटारिस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा कभी जिंदगी में और मान लो सब ठीक ही रहा तो कभी एक्सीडेंट हो गया और उंगली कट गई नहीं कट सकती तो संबंध का क्या होगा हाँ जी है ना तो दिखता है कि रुचियों के आधार पर संबंध जो हम बनाते हैं उनकी कोई निरंतरता है बिल्कुल भी नहीं है आपने देखा होगा ना ये तो आप देखते हो कि जितनी फिल्म इंडस्ट्री है उनमें जितने रिश्ते हैं सबसे कम लाइफ उसी की है कारण रूप के आधार पर संबंध रुचि के आधार पर संबंध इन दोनों का मैचिंग है यहां पर तीन तरह का मैचिंग हो जाता है यहां पर कौन कौन से मैचिंग हो जाते हैं रूप रुचि और धन अब जहां पर तीन कॉम्प्लेक्स चीजें आ गई ये तीनों अपने आप में अधूरी हैं, और अभी इतना कौ... ये कॉम्प्लेक्स के तीन गुना हो गया ये कि आपको रूपवान भी रहना है और धनवान भी रहना है है ना और और आपको आप दूसरे का इंटरेस्ट उसमें बना रहना चाहिए तो इसलिए सिचुएशन काफी कठिन हो गई आप भी ऐसी कोई सिचुएशन ढूंढ रहे थे नहीं ढूंढ रहे थे डिग्री भी चाहिए और अच्छी लड़की भी चाहिए और परिवार भी ठीक से चलाना चाहिए और बच्चे को तो पढ़ाई लेना चाहिए और खाना तो बनाना उसको आते होगा उसमें कौन सी बात है और पार्टी जब होगी तो वहाँ अच्छे इंग्लिश में जोक भी सुनाने आना चाहिए मतलब थोड़ा सा मैनर्स भी होना चाहिए और थोड़ा ये भी होना थो, थोड़ा सी चाहिए आदमी को क्या चाहिए बिल्कुल थोड़ा सी है ना एक हमारे एक एक परिवार हमारे यहाँ आए तो बार बार उनकी पति पत्नी की लड़ाई हो जाए बार बार लड़ाई हो जाए तो लड़ते लड़ते एक दिन मेरे पास आ गए क्या हो गया भाई बोले भैया मैंने भी ऐसा कुछ बहुत मांग नहीं करी है हर दिन मेरे को बोलते हैं कि तुम लालची हो तुम लालची, मैं कौन से लालची हूँ तो लालची दिखती ही नहीं हो तो क्या क्या मांग भाई एक छोटी सी मांग मेरी तो मैंने तो कभी भी इनसे कुछ नहीं मांगा बस एक ही मेरी मांग है कि जिस दिन मेरी जो सामान खरीदने की इच्छा हो जाए वो ला दे देना एक ही तो इच्छा है तो भैया के एक भी इच्छा नहीं करूं कितने बढ़िया अच्छा तो आपने जो भी संबंध बनाए हैं अभी आप जांच के देखिए इसके अलावा कोई संबंध बनाए हो तो बताओ रुचि रुचि आरुचि पद आप पद जो भी बोलेंगे कलेक्टर का कलेक्टर से दोस्ती शादी कलेक्टर की होगी तो कलेक्टर से होना चाहिए क्यों क्यों होना चाहिए कलेक्टर की शादी छप्रैसे नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती क्यों होना चाहिए आप बताओ और उसमें से तो अगर लड़की कलेक्टर हो तो फिर तो उसको कमिश्नर ही चाहिए हाँ जी तो लड़कियों में ज़्यादा लालच है कि नहीं है भाई लड़का अगर ग्रेजुएट है और लड़की तो बारहवीं वाले भी चल जाएगा और लड़की यदि ग्रेजुएट हो तो लड़का बारहवीं चलेगा क्यों क्योंकि लड़कियां अपने आप को पहले से कम मानती ऐसा है, है कि नहीं क्या कहा लड़कियां थोड़े नाराज तो थो हो कोई नहीं हो रही है, है? हाँ तो लड़के अपने को आपको पहले से कम मानते हैं कायम है सुंदरता में, में। इसलिए जिसमें हम अपने को कम मानते हैं हमको उससे अधिक चाहिए रहता है तो लड़के अपने आपको सुंदरता में कम मानते हैं तो इसलिए लड़कियां सुंदर चाहिए लड़कियां अपने आपको विद्वता में कम मानती है इसलिए उनको अधिक विद्वान लड़का चाहिए ऐसे होता है ना अब इसमें बैलेंसिंग कैसे करें कभी इसमें बैलेंसिंग हो सकती है आप बताओ कोई डॉक्टर लड़की को, लड़की को आप बोले कि तू ये ग्यारहवीं से लड़के शादी कर ले अच्छा, तुमको ये ऑफर मिला था क्यों तो ऐसा क्या हो गया ऐसा क्या हो गया भाई कर सकते ना तो यही कि हम अपने को संबंध तो इसीलिए ना जिसमें अपने को कम मानते हैं उसी के लिए संबंध कर रहे हैं ना यदि एक जाति वाला आदमी दूसरी जाति से संबंध कब करेगा अगर जाति के आधार पर करेगा या तो जाति में समानता के आधार पर करेगा और अगर जाति से बाहर जाना चाहेगा तो क्या करेगा अपनी को जिस जाति का मानता होगा उससे हायर जाति में जाएगा यही करेगा ना ये सब भ्रमित मानव की बात कर रहे हैं लाल पेन में प्रेम के आधार पर बताओ प्रेम प्रेम क्या चीज होता है इसके अलावा कोई प्रेम होता है हम प्रेम के आधार पर संबंध ये भाई करें किसी को हुआ क्या ऐसा कभी पेट में दर्द कहने के लिए प्रेम के आधार पर संबंध है प्रेम के पीछे अगर जाएंगे तो कोई भाषा है, है कोई रूप है कोई रंग है आदा भी हो सकती है अदा अदा का मतलब क्या होता है स्टाइल <laughs> किसी को अदा ही समझ में आ गया अब क्या करो आप क्या करें आदमी करे क्या उसमें आगे आगे यू नो दैट हो गया <laughs> आदमी अदा पे मर बेटा क्या करेगा आदमी इसको बोलते हैं अदा मर गया उसको क्या बोलते हैं प्रेम बताओ ना प्रेम विवाह किया है तो ना बताओ ना क्यों नहीं बता रहे हो क्या किया वो तो बताओ रंग रूप अदा नस्ल भाषा स्किल पढ़ाई इनमें जितना ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशन हो जाए उसका नाम प्रेम बोलते हैं आप दीदी ने बहुत अच्छी बात की माइक लाओ माइक भैया भैया जी अभी हमने एक एक पहले हाँ। सॉरी रंग रूप का तो कोई सीमा ही नहीं है उसका कोई वो मापक तो है नहीं कि इतना में ही हो सकता है तो इसका कोई आधार कैसे हो सकता है सर? इसका आधार कहाँ से होता है दीदी का प्रश्न सबको पहुंचा ये कह रहे हैं कि रंग रूप का तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है तो हाउन मेजर इट स्किल स्किल की की की भी भी नहीं नहीं है तो नहीं है तो तो किसी किसी को हिंदी उसका बाच्चा... कोई ना कोई रेफरेंस हम क्रिएट करते हैं क्या मान्यता है पहले तो इससे करते हैं जैसे हिंदुस्तान में सुंदरता कोई एक अलग परिभाषा हमने मान्यता बना रखी कोई रखी, के रखी? पर रखी सबकी अलग है। अलग अलग होती है यदि उसका फोटो हमारे हिंदुस्तान में लोगों को बताओ तो बोला अच्छा भूतनी का फोटो कब खींच लिया <laughs> तो सुंदरता का कोई ये सभी चीज का कोई भी अहमियत नहीं है अभी आपका ध्यान चला गया इन किसी भी चीज का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है ये सब वेरिएबल चीजें हैं हाँ ये सब रिलेटिव हैं तो कहेंगे मान्यताओं से हम चलते हैं और अधिकतम होगा तो हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा रूपवान हमको मिलेगा धनवान मिलेगा तो हमारा एक बेस बेस लेवल हमने बना कर रखा है तो उस बेस से हम इसका तुलना करते हैं आइदर इट इज मान्यता और और हम अपना जो मूल्यांकन करके रखे रहते हैं रंग के आधार पर रूप के आधार पर नस्ल के आधार पर पढ़ाई के आधार पर उन दोनों के योगफल में इसको निर्णय करते रहते हैं ठीक है कि नहीं बात तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ इसमें कोई स्टैंडर्ड है नहीं इसीलिए लड़ाइयां हैं इसीलिए इनमें संबंध की निर्वाह चलते नहीं है और करते ऐसे ही कुछ है तो जब प्यार होता है तो आपका दिमाग ज़्यादा काम नहीं करता <laughs> ये भाई ये कह रहे हैं कि प्यार हो जाने के बाद दिमाग काम नहीं करता है थोड़ा ठीक करने की जरूरत है जब दिमाग काम नहीं करता तभी प्यार होता है दिमाग काम नहीं करते का मतलब मानव को हम ठीक से समझे नहीं है तो दिमाग क्या काम करेगा तो गलत गलत कॉम्बिनेशन में हम चले जाते हैं ना मानव को ठीक से समझे नहीं है तो दिमाग काम नहीं करता तो जो होता है उसी का नाम प्यार है तो आपके अनुसार संबंध का आधार क्या होना चाहिए वही सोचना पड़ेगा संबंध का आधार मेरे हिसाब से होना चाहिए आपके हिसाब से होना चाहिए या अस्तित्व में क्या है पर सच तो एक ही होगा ना, सच तो एक ही होगा क्या बात है क्या नाम है आपका आपका नाम क्या है आराध्या आराध्या ठीक बात है दीदी आप कुछ कह रहे हैं उसी पर जाने वाले हैं उसी पे बात करेंगे जी अभी थोड़ी देर पहले हमने गिटार वाला एग्जांपल की बात कर रही थी कि कल को गिटार बजाना उंगली कट जाती है नहीं बजा पाते या कोई बड़ा गिटारिस्ट मिल जाता है लेकिन इस दौरान क्या कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं बनता बनता है दीदी बिल्कुल बनता है वो जो अभी अभी डॉगी वाला उदाहरण लिया था चार विषय का इमोशनल कनेक्ट बनता है क्योंकि हमको आदत भी पड़ जाती है ना हमारे घर में एक स्टूल हमारे बिस्तर के पास पड़ा रहता है उसकी भी हमको आदत पड़ जाती है यदि एक दिन वो स्टूल हट जाते लगता है और कुछ खाली लग रहा है यार। तो ऐसा नहीं है कि मानव में संवेदनशीलता नहीं ऐसा नहीं कह रहे हैं अभी तक जितने भी आप उदाहरण ला रहे हैं वो सब उदाहरण कैसे धराशी हो जाते हैं क्योंकि आप ला रहे हो कहाँ से संवेदनशीलता से ला रहे हो तो संवेदनशीलता में कोई हमको फीलिंग भी आ रहा है कोई हमको ना प्यार भी हो रहा है और कोई हम संबंध को पहचान रहे हो सब संवेदनशीलता के दायरे में है। आधार यहां से बनता है और लक्ष्य वो बनता है बेसिस कनेक्शन ये बनता है और ऑब्जेक्टिव ये बन जाते हैं और इसी में पोपट हुई रखी रहती है हमारी एक से अनेक सभी दुखी रहते हैं। ये समझ में आती है? है और फिर ऐसे ही हम अपने घर में अपने बच्चों को तैयार करते हैं इसी सब चीजों के लिए ऐसे ऐसे ही हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं तो हम सब अपने घर में अपने बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करते हैं खिलाते हैं पिलाते हैं क्या करते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं किस बात के लिए तैयार कर रहे हैं भैया ना आप थोड़ा माइक का कर सेटिंग ठीक करो जो भी माइक सीटी मार रहे हैं नहीं भैया वहां से कम करना पड़ेगा भैया आप बुला लो प्रांजे भाई एक बार भैया ऊपर एक मिनट जरा इसको पूरा कर लूँ तो इस प्रकार से क्या हो गया कि हम अपने घरों में इन बेसिस पर संबंध को पहचान रहे हैं इन ऑब्जेक्टिव में जी रहे हैं और अपने बच्चों को इसी आधार पर ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको हम तैयार कर रहे हैं किस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि तुमको बड़ा होकर भोगना है और नहीं तो लड़ना है संघर्ष करना है कॉम्पिटिशन के लिए भोगने के लिए लड़ने के लिए हम तैयार कर रहे हैं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हाँ या ना अपने बच्चों को कंपटीशन में कॉम्पीट करने के लिए लड़ने के लिए समाज में जो जागा तो लड़ाई करने के लिए और फिर मजे करना बेटा अभी पढ़ाई कर लो ग्यारहवीं बारहवीं की बात है उसके बाद तो मजे ही करोगे फिर थोड़ा सा और पढ़ लो बेटा पीटी पीएमटी पी, पी कर लो फिर तो मजे करोगे तो आज कंपटीशन करो कल क्या करोगे मजे करोगे भोगने के लिए तैयार कर रहे हैं तो आयधर लड़ने के लिए हाँ भाई विशाल भाई एक मिनट आयधर लड़ने के लिए और भोगने के लिए क्या कर रहे हैं खिला रहे हैं और पड़ा रहे हैं क्या कर रहे हैं खिला पिला के तैयार कर रहे हैं कई के लिए भोगने और लड़ने के लिए तो हम सब अपने घर में क्या कर रहे हैं अपने बच्चों को खिला पिला के तैयार कर रहे हैं किस रूप में तैयार कर, कर रहे हैं साढ़ तैयार कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं बजाओ और बहुत अच्छा लगता है हमको प्यारा प्यारा मेरा प्यार मेरा सांड कितना प्यारा देखो नीला पीला हरा लाल है ना? सा है ना ना क्यूट सा सांड दम देखो दिक्कत तो कब होती तो है हमको दिक्कत कब शुरू करते है? शिकायत कब शुरू कर करते हैं जब वो खा पी के तैयार हो जाता है टक्कर, जाता है। टक्कर मारना शुरू कर देता है कभी बाप से टकराया है कभी माँ से टकरा कभी दीवार से टकराया कभी कहाँ से गिला फोड़ा कभी है ना ये थोड़ा वो थोड़ा टक्कर मारना शुरू कर दिया उसने कभी बाजू वाले से टकरा गया कभी कोई बाजू वाले लड़, लड़की से टकरा गया लड़के से टकरा गया ठीक टक्कर मारना उसने शुरू कर दिया तब शिकायत करने लगती अरे ये पीढ़ी बड़ी ख़राब है जी और ऐसा हो गया जी और वैसा हो गया और क्या गलती रहेगी थी और क्या कमी रहेगी है ना वहाँ से फिर अपना ध्यान तपस्या में लग लेता आदमी क्या करे तो यही समझ में आ जाए कि संबंध का बेजिस ठीक नहीं होने से आप इसमें कितना भी ईमानदारी से जियो तो बेसिस ये है और ऑब्जेक्टिव ये है तो कितना ईमानदारी का मतलब ये हुआ कि जल्दी टूटेगा रिश्ता आपका जितनी मेहनत करोगे जल्दी टूटेगा जितना इग्नोर करोगे उतना तो ज्यादा दिन चलेगा तो हम सभी हिंदुस्तानी लोग इसमें पारंगत हैं इग्नोर करने में हमारे यहाँ शादी टूटती क्यों नहीं लोग बोलते हैं अरे हमारे यहाँ पर वैदिक परम्परा रही और वैदिक परंपरा में एक ही सब मंत्र हमको सिखाया गया ये संसार माया है कोई किसी के साथ आया नहीं है अकेले रहना है और अकेले जाना है ये ये ट्रेनिंग हुआ है या नहीं हुआ हमारा इस ट्रेनिंग से क्या हो गया हमारे अंदर इग्नोर करने की ताकत बढ़ी है घटी है।, है तो हम इग्नोर करना सीखें इसलिए हमारी शादी चल जाती है। करते हैं कि नहीं करते विदेश में इग्नोर नहीं करते हैं तो नहीं चलती है अभी धीरे धीरे हम भी वो वैदिक परंपरा भूलते जा रहे हैं कई लोग बोलते हैं कि वैदिक परम्परा वापी जगाओ मैं बोला ठीक है जगाओ भाई जगाना चाहिए होगा कि शादियां कम टूटेगी हाँ सच कम टूटेगी वो इग्नोर करते हैं यहीं ही रहना है आपके साथ रहना है लेकिन आपके आपके प्रति हमको ध्यान नहीं देना है हमको तो भगवान में मन लगाना है पैसे में मन लगाना है यार चार दो चार घंटे के लिए मिलने आते हैं काम खत्म करना क्या है ना और क्या है सच्ची बात तो इतनी है कुछ घंटे टी में निकल जाते हैं कुछ घंटे अखबार में निकल जाते हैं है ना अभी लोग बोले व्हाट्सअप के पीछे पड़ गए लोग क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई उनको तो इग्नोर करने के तरीके चाहिए अब व्हाट्सएप इतना अच्छा तरीका आ गया कि कोई मना भी नहीं, नहीं कर सकता कि तुम क्या इग्नोर कर रहे हैं हमको नहीं नहीं इंपॉर्टेंट कॉल मीटिंग इज गोइंग ऑन वी आर ऑनलाइन ऑन मीटिंग है ना तो क्या करेगा तो बढ़िया इग्नोर करने के तरीके मिल गए है न भगवान की घंटे बजाना एक प्रकार का इग्नोरेंस आधा घंटा एक घंटा कितनी देर बजाओगे यार <laughs> कितनी देर बजाओगे ठीक उससे कई तरीके हमने निकाल लिए ठीक है ना तो हम कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख गए इग्नोरेंस बराबर कॉम्प्रोमाइज़ तो उस प्रकार से हम चल देते हैं तृप्ति है क्या आप कैसे भी नीभ लिए उससे फर्क नहीं पड़ता ये जो सी आया ये सी प्रमाण है सी क्या है प्रमाण यदि जनरेशन गे भाई इसका मतलब आप जैसे भी नीबे उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज था कहीं ना कहीं इग्नोरेंस था कहीं न कहीं -कही -कही मनमानी थी लड़ते झगड़ते आप तो अपनी तो जैसे जैसे काट लेते हो अपनी तो जैसे जैसे कट जाएगी आपका क्या होगा अगली पीढ़ी आने पर पता चलता है कि हम पिछली पीढ़ी में हम किस प्रकार से जिए क्योंकि इतनी जल्दी पता नहीं चलता है इसके परिणाम तो तब पता चलते हैं ना ये बात ठीक समझ में आई टी ब्रेक का क्या होगा दो मिनट बाद चलो ठीक तो क्या समझ में आया मानव के बारे में मानव को सिर्फ संवेदनशीलता के आधार पर यदि समझा गया तो इतने आधार पर ही संबंध को पहचानते हैं और इन सारे संबंध के आधार पर जीने जाते हैं तो लक्ष्य वो ऑब्जेक्टिव वो बनता है और इसमें एक रूपता बनती नहीं है तो ये नहीं कह करें कि आपने जो भी संबंध बनाए होंगे वो ऐसे ही बनाए इसको छोड़ दो ऐसे नहीं करें अब नाउ इट्स ए टाइम टू अपग्रेड इट क्या करना है जीवन विद्या में क्या करना है आपके जो भी संबंध जिस भी आधार पर बने हैं है ना उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं संबंध है ही तो आप क्या कर सकते हैं दोनों अगर मिलके उसको अपग्रेड कर सकते हैं हो सकता है इन्होंने इनको, इन्होंने इनको इनको जी। हाँ जी जी। जिसको कहते हैं अनपढ़ हाँ। तो वो भी हासिल कर सकता है वो समझ पाएगा बिल्कुल समझ सकता दीदी अनपढ़ पढ़ा लिखा पढ़ा लिखा जितने जल्दी समझता है अनपढ़ उससे जल्दी समझता है क्यों ये कोई अनपढ़ की तारीफ करने के लिए नहीं है अनपढ़ आदमी के पास कोई किताबें और ये सब रेफरेंस नहीं है तो वो हर बात को अपनी जिंदगी से जोड़कर सोचने जाता है जी। तो वो जल्दी निष्कर्ष पे पहुंच जाता है कि ऐसा है या नहीं है पढ़ा लिखा आदमी अपनी जिंदगी से जोड़कर देखता पहले जो भी बात यहाँ से कही जाती है वो पहले अपने आकाओं के पास ले जाता है आका मतलब जो डिग्री उसने ली रखी थी जो किताबें उसने पढ़ रखी पहले उन किताबों में से घुमा के लाता है वो क्या कह रहे हैं तो उसका काम बड़ा स्लो जाता है, क्योंकि उसने पचास किताब पढ़ ली थी सारे पचास किताबों में से घुमाएगा इस बात को और घुमाने के बाद यदि उन, उन उन आकाओं ने यदि कहा तो बोलेगा हाँ और नहीं कहा तो बोले मेरे को समझ में नहीं आया आप समझ गए इस प्रकार की दिक्कत उसके साथ संजय भैया कुछ कह रहे थे आप मैं पूछ रहा था संवेदनशीलता और संवेदनहीनता हाँ। इन दोनों के बीच में कई समझदारी बसती लगता है इन दोनों के बीच में हाँ कि जैसे संवेदनशीलता मतलब भ्रम हो गई कि जो की जैसे जितने भी चीज लिखी है कि हम अगर किसी को पसंद करते हैं इन आधार पे और अगर हम संवेदनहीन होते हैं तो, हाँ। तो समझदारी इन दोनों के बीच में आती है क्या नो रास गति है बालक बालक कल बताया था पैदा होने से तो हो हो तो चीज है पीछे की चीज नहीं है इसको अपग्रेड करना पड़ेगा संवेदनशीलता हाँ, संवेदनशीलता से आगे संज्ञानशीलता है समझदारी ठीक है जो हमने अभी संबंध के आधार देखे कि जिन जिन आधारों पे हमारे संबंध हैं अभी हम हम तो उन्हीं में पहले बड़े बड़े हुए तो भी, भी, अभी भी, छोड़ नहीं सकते तो वही बंदर वाली बात है ना कि कुछ छोड़ना मिल भी जाएगा हाँ कुछ मिल जाएगा तो हो जाएगा लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर दो इंसान हाँ आ, मतलब मानव की जो ओरिजिनल एग्जिस्टेंस है उसको समझ करके एक रिलेशनशिप में संबंध में पति पत्नी अगर वो हैं तो उनका जो बच्चा होगा तो वो ऑटोमेटिकली सही डिफॉल्ट सेटिंग में पैदा होगा प्रोवाइडेड वो ये प्रमाण के साथ जीते है हाँ। ना देखो एक शब्द है मानव को समझो ये तो हजार साल से चल रहा है अध्यात्मवादी भी ये करें विज्ञानवादी भी ये करें लेकिन हम यहाँ हम भी कहते कई बार साउंड करता है ऐसे कुछ करें लेकिन जमीन आसमान के अंदर है वहां पर वो आइसोलेशन में किसी आदमी का अध्ययन करना चाहते हैं विज्ञान भी आइसोलेशन में अध्ययन करता है अध्यात्म भी आइसोलेशन में अध्ययन करता है अभी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मानव का अध्ययन किसी लक्ष्य और प्रयोजन के अर्थ में होगा तो पर्पज़ ऑफ लाइफ के साथ वो डिफाइन होने वाली बात है और पर्पज़ ऑफ़ लाइफ को मेरे कहने से आपके कहने से तय करेंगे या अस्तित्व में जैसा है वैसा तय होगा अस्तित्व में एग्जिस्टेंस में जैसा है वैसा तय करना पड़ेगा वो तो सही एक ही है तो अगर उसके साथ जुड़ा तब ये बात अलग हो गई है ना जब तक उसके साथ नहीं जुड़ा तो सिर्फ शब्द ही है आज तमाम लोग आज आप हर कहीं भी सुनो हर आदमी ये कहता हुआ पाया स्वयं को जानो तो ऐसा लगता है जीवन उद्या वाले भी यही कर रहे हैं नहीं वो अगर वाकई प्रमाण वा, हाँ, निर्वाह कर रहे हैं ठीक बात ही। वो तो फिर नेचुरल है उसके लिए कोई बहुत बहुत काम नहीं करना होता है जैसे यहाँ पर भी हम सब बड़े लोग जिससे जीते हैं जितने अंशों में हम ठीक जी पा रहे हैं उतने अंशों में काम बच्चों के साथ अपने आप हो रहे जहां पर हम कम पड़ जाते हैं वहां बच्चों को स्ट्रगल खड़ा होता है तो प्रॉब्लम हमारे में बच्चों में नहीं है प्रॉब्लम पिछली पीढ़ी में अगली पीढ़ी में नहीं है लेकिन एक समय के बाद पिछली पीढ़ी का प्रॉब्लम अगली पीढ़ी के सामने चला जाता है तो पीछे से वो बढ़ के जाएगा या घट के जाएगा बढ़ के जाएगा ठीक इसी प्रकार से समाधान भी यदि बढ़ के जाता है जाएगा तो बढ़ के जाएगा ये समझ बात समझ में आती है ठीक है बात